प्यारे वस्तु दुग्न प्यारी स्वामी तो कौन तो है श्री श्याम सुंदर दुग्ने प्यारे हुए मदीशा नाथत्व ब्रिज विपिन चंदर श्री ब्रज विपिन चंद्री श्याम सुंदर वे हमारे दुग्ने प्यारे हुए ब्रजवनेश्वरी तन्नाथात्व और ऐसे श्री ब्रज चंद्र वृंदावन के चंद्रमा श्री ब्रजराज कुमार राशेश्वर श्री श्यामचंदर उनके भी स्वामी हैं श्री ब्रष्वानंद ने राधारण तो ने दुग्नि प्यारी हो गए हम जिनकी आराधना कर रहे हैं वे आराध आराध्य श्री कृष्ण कौन हैं बोले वे ब्रह्म परमात्मा भगवान सब समझ लिया और मान लिया और मान करके ऐश्वर्य की पूरी पोथली बांध करके ऊंचे आले में रख दी और हाथ जोड़ लिया पर अब जो संबंध है कृष्ण के साथ में वो कौन है कि ये श्री वृजराज नंद उनके पुत्र है हम वृक्ष की प्रजा हैं और वृक्ष की प्रजा होने पर हम उन श्री श्याम सुंदर उनकी आराधना कर रहे हैं श्री कृष्ण के साथ में हमारा जो संबंध है वह संबंध बिल्कुल लौकिक सद्बंध भाव का संबंध है सनातन गोस्वामी जी ने एक शब्द दिया लौकिक सदबंध भाव बड़े गुसाई जी ने संबंध ये ये बड़ी पकड़ की वस्तु है इसे पकड़ना चाहिए श्री कृष्ण के साथ में हमारा जो संबंध है वो संबंध कैसा है मन लोक में जो संबंध है उस लोक के संबंध को लेकर के हम चल रहे उनको परमात्मा रूप में ध्यान नहीं कर रहे हैं उनका ब्रह्म रूप में ध्यान नहीं कर रहे हैं उनका संबंध ध्यान कर रहे हैं हम कि हमारे वृज के जो राजा हैं उनके ये राजकुमार हैं इस प्रकार लौकिक सद्द भाव को धारण करके हम विराजमान हो रहे हैं ऐसे श्री श्याम सुंदर जिन प्रिया के सामने आप अनुकूल नायक होकर के आप धीर ललित ललित नायक होकर के विराजमान हैं वे श्री श्याम सुंदर ही हमारे परम परम उपास से हैं विदग्धो नव परिहास विशारद निश्चिन्तो धीर ललता साय प्रायः बशा वे श्री श्याम सुंदर परम विदग्ध हैं। नव नए तारुण्य से युक्त होकर के विराजमान हैं। परिहास हंसी खुशी उछल कूद करने में भय विशारद हैं निश्चिंत है कोई चिंता नहीं है उन्हें उनकी सारी शक्ति साफ काम तो अपने आप संभाल रही हैं। राजा यदि सारे भार को अपने ऊपर ही लिए बैठे रहा है तो क्या खाक राज्य के सुख को भोगेगा तब तो चिंता में पड़ा रहेगा कि यह करना है वो करना है एक मिनट की फुर्सत नहीं पड़ेगी इसलिए चतुर राजा क्या करता है अपने सारे दायित्व को मंत्रियों को बांट देता है डिपार्टमेंट अलग अलग बांट दिया सब काम अलग अलग हो रहा है ज्योत फुहारो कुंज को ब्रम्ह सु प्रकाश सिंधु कुंज से जो ज्योति का फुहारा प्रकट हो रहा है वही ब्रह्म होकर के विराजमान है यद्वितम ब्रह्मोपनिषदि सोश तनवा ब्रम्ह तो उनकी अंधकांति होकर के विराजमान सात काम कर रहा है यह आत्मातरयामी पुरुष सोशांश विभवा जो साक्षी जगत की सृष्टि पालन सौहार करने वाला परमात्मा है वह उनका अंश वैभव होकर के विराजमान है वे भगवान भी उनका स्वरूप होकर के विराजमान और वे स्वस्वरूप में श्री ब्रजेंद्र आप धीर ललित नायक होकर के विराजमान हैं ऐसे श्री श्याम सुंदर उनकी परम प्यारी हैं मेरी स्वामी श्री राधिका इसलिए श्री राधिका मेरी दुगनी चौगनी प्यारी हुई मेरी परम प्यारी हुई राधिका राधिका के प्यारे हैं श्याम सुंदर इसलिए श्याम सुंदर हुए दुगने प्यारे उन राधिका के प्यारे हैं श्री श्याम की प्यारी हैं श्री राधिका इसलिए राधिका चौगनी प्यारी हुई दोनों दोनों के प्यारे हैं इसलिए कहां तक तो ये रस की रीति चलेगी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है ये निरंतर निरंतर भरते हुए ही विराजमान हुए श्री ललिता उनकी परम प्रिय सखी होकर के विराजमान है ललता जी और भी ज्यादा प्यारी श्री विशाखा जिनके परिकर में हम विराजमान हैं जिनके यूथ में साधक की स्थिति है वे श्री ललता विशाखा आदि जो सकीरण भी और भी ज्यादा प्यारी स्वतंत्र सखीतत्व तो ललता विशाखा शिक्षाली वितरण गुरुत्वे, श्री विशाखा प्रिया लाल दोनों को शिक्षा प्रदान करने वाली होकर के विराजमान इन सखियों का ये ही स्वभाव है सखी गुनन की खान है कहें रसीली बात लाल से सना रसभरी बात ही ये करती है और उनके हृदय में प्रेम को बढ़ाती और श्री प्रियालाल दोनों सखियों की रसभरी बात से प्रेरित होकर के सदा सदा रस में प्रवृत्त होते हैं रस की पहली लहर वह विराजमान है इन सखियों के हृदय में उनके हृदय में अभिलाषा आती है कि आ मैं प्रिया लाल को दिलसाऊ इन मैं बिलास उत्पन्न करूं इनको बिलसते हुए बिहार करते हुए मैं देखूं। और उस समय सखी श्री प्रिया जी से श्याम सुंदर के गुणों का गायन करती है तो रस की दूसरी लहर जो आती है वह आती है श्री प्रिया में जितना भी रस है वो सब सखियों का रस है जितना भी रस है वह सबसे पहले उत्पन्न होता है सखियों के श्रीप्रिया लाल तो खिलौने हैं सखी जैसे उनको नचाती हैं, इसी प्रकार वे नाचते तो सखी रस की पहली लहर वो विराजमान है सखी में रस की दूसरी लहर आती है वो आती है शिवप्रिया जी में। शाम के गुणों को सुनकर के सखी के उल्लास को देख करके सखी जैसे प्रवृत्त कर रही है ऐसे श्री प्रिया जी उसी लीला में प्रवृत्त होती हैं और श्री में अब उस द्वितीय लहर में ढुरन उत्पन्न होती है अर्थात वे श्री श्याम के प्रति ढुलती है श्याम के प्रति अपनी उत्कंठा को प्रकट करती है तो पहली लहर सखी में और दूसरी लहर ढोरन के रूप में लालजी के प्रति अपनी आसक्ति को दिखाने के लिए श्री सखी में दूसरी लहर उत्पन्न हुई और प्रियाजी के ढुरन देखकर के तीसरी लहर आती है वो आती है लालजी श्याम सुंदर और श्याम सुंदर में चंचलता बढ़ जाती है प्रियाजी की ढुरन देखकर के जी का उल्लास देख करके श्याम सुंदर में तृतीय लहर के रूप में चंचलता बढ़ती और जब चंचलता बढ़ती है तो चौथी लहर पुनः उसका आस्वादन करने वाली सखी इस प्रकार इस रस की मुख्य आस्वादिका सखी गण होकर के ही विराजमान इसलिए यह सखी संपूर्ण रस की पेटी होकर के विराजमान माधुर रस पेटिका होकर के ये सखीगण विराजमान हैं और सारी लीला इन सखियों के अधीन होकर के विराजमान एक तरह से रसिक जनों ने वृंदावन के वाणीकार रसिक जनों ने कहा कि ये रस प्रियालाल का है ही नहीं सारा रस सखियों का है वे जैसे चाहती हैं वैसे शिव प्रिया इन दोनों को प्रवृत्त करती हुई विराजमान होती तो श्रीमन महाप्रभु ने श्री सखियों के द्वारा श्री प्रिया जी में प्रियाजी के द्वारा लालजी में और लालजी और प्रिया जी इन दोनों के विलास के रूप में जो अपूर्व विलास प्रकट हो रहा है उस रस विलास में साधक को एक मंजरी रूप धारण करके दासी रूप धारण करके श्री लीला में कहीं अवस्थित किया लीला में स्थिति प्रदान कराई तो जब श्री महाप्रभु ने कृपा करके उस अनर्पित चली भक्ति को जीव को प्रदान किया ये श्री महाप्रभु के अवतार का मुख्य प्रयोजन अब ये मंजरी भाव जो उत्पन्न होगा ये मंजरी भाव कैसे उत्पन्न होगा यह प्रक्रिया थी और यह प्रक्रिया परसों के प्रकरण में निवेदन करने का प्रयास कर रहे थे के रागानुगा भक्ति के चार पाये हैं जैसे चौकी के चार पाये होते हैं ऐसे रागानुगा भक्ति के चार पाये हैं पहला पाया है लोह लोह के कारण भक्ति की प्रवृत्ति होती है उसका नाम है रागानुगा राग भक्ति जहां शास्त्र की आज्ञा के कारण होती है उसका नाम है वैधि भक्ति लो उत्पन्न होता है सर्वदा सर्वदा प्रिया लाल के प्रेम का दर्शन करके उनकी लीलाओं को श्रवण करके श्री गोपियों की ब्रिजवासियों की और सर्वोत्तम श्री भान नंदिनी की महिमा का श्रवण करके साधक के हृदय में भी लोभ उत्पन्न होता है कि आहा जो श्री राशेश्वरी वृंदावनेश्वरी निकुंजेश्वरी महाभारत स्वरूप और श्री राधिका ऐसी सामने अंजलि बांध के रूपण कर रहे हैं कि न पारे हम न पारे हमिय मैं तुम्हारे प्रेम का पाल नहीं पा सकता हूं ऐसी श्री स्वामी की मैं दासी बनू ये लोभ कृष्ण लीला श्रवण करके मधुर लीला करके, के श्रवण करके साधक के हृदय में उत्पन्न होता है अश्विमन महाप्रभु ने इसी लोभ का दान करके जीव को वो भावोल्लास स्थायी भाव कृपा करके दान किया तो नागण का भक्ति का पहला पाया है वो है लोभ राघा भक्ति का दूसरा पाया है वो है कृपा ये मार्ग केवल कृपा का मार्ग है कृपा के अतिरिक्त तो और कोई दूसरा मार्ग नहीं है एक कृपात्म करे सोई साधन सिद्ध रहा नहीं कोई तत्वता हम कहते हैं साधन सिद्ध साधन सिद्ध परंतु तत्वता साधन सिद्ध कोई है ही नहीं जो कुछ भी साधन हो रहा है वह कृपा के कारण ही हो रहा और इस बात का परसों के प्रवचन में निरूपण कराए थे निवेदन कराए थे संतों के सामने कि कृपा ही मुख्य वस्तु है श्री किशोरी जो कोई संत जब जीव के ऊपर कृपा करता है और ठाकुर से प्रार्थना करता है प्रभु आप इस जीव को लो तब श्री किशोरी जी संत की प्रार्थना को सुन करके किसी संत को उस जीव से भिड़ा देती और जैसा साधन वैसा रंग जैसा रंग वैसी ही सिद्धि इस प्रकार से साधन का जो क्रम है वो साधन का क्रम बढ़ता है तो संत की कृपा के कारण ही ठाकुर की कृपा हुई कृष्ण भक्ति जन्म मूल साधु संघ कृष्ण भक्ति के उत्पन्न का कारण साधु संघ है परंतु तो जब भक्ति उत्पन्न हो जाती है तब साधु संघ ही मुख्य अंग बन जाता है तो साधु संघ वह साधन मात्र नहीं है साधु संघ श्री कृष्ण कृपा का फल भी है सावधान साधुस को केवल साधन मत मानना साधु संघ को कृष्ण कृपा का फल भी मानना भजन का परम फल यही है कि साधु संघ की प्राप्ति हो और अनेक अनेक महापुरुषों के चरित्र में यह दिखता है कि वे सामने कृष्ण खड़े हुए हैं परंतु उनसे प्रार्थना कर रहे हैं क्या कि हमको साधु संघ की प्राप्ति हो श्री श्रीमद वृत् युद्ध भूमि में सामने श्री हरि का दर्शन कर रहे हैं परंतु प्रार्थना कर रहे क्या कर रहे हैं कि मारे संसार में भ्रमण करते हुए हम कहीं भी जाएं परंतु हमको संतों का संग प्राप्त श्री ध्रुव जी यही प्रार्थना करते हैं कि मरे हमको संतों का संग प्राप्त ये प्रार्थना करते तो साधु साधुसंग यह साधन नहीं है साधुसंग फल है सामने गोविंद खड़े हैं और श्री ध्रुजी प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि संसार में भ्रमण करते हुए हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको साधुओं का संग प्राप्त हो साधु संघ के द्वारा वेश भगव गुण कथामृत पान मत्ता है इस संसार रूपी तलैया को मैं उसी प्रकार पार कर लूंगा इसको पार करना है क्या तो संसार के लोगों ने हल्ला मचा रखा है संसार समुद्र संसार समुद्र समुद्र कुछ नहीं है जरासी तलैया है इसको तो यू ही अभी तैर करके पार पार कर दूंगा पार कर लूंगा मुझे मेरे गुरु श्री नारायण जी का संग प्राप्त हो जाए तो फिर संसार को पार करना कोई कठिन नहीं तो साधु संग को सदा सदा फल रूप में समझना चाहिए न भावो मंजरी भावा अन्यो अन्या मम क्वचे इतं स्वगुम याचे स्व्रभुम चुहुर् न मुक्ति किंचित न्ञानकर्मोरपी किंतु प्रेम श्रुता साधु साधुसंगति प्रार्थना यही कर रही हैं कि प्रेमामृत श्रोतांग प्रेमामृत का सर्जन करने वाली प्रवाह करने वाली साध संगति हमको प्राप्त हो तो कृपा के द्वारा ही यह रागानु का मार्ग पुष्ट होगा तो रागानु मार्ग के चार पाए पहला मार्ग है पहला पाया है लोभ दूसरा है कृपा तीसरा है अनुगत्य कृपा प्राप्त कर एक बार और फिर गुरुजी को छोड़ दिया ऐसा नहीं गुरुजी कभी छूटेंगे नहीं गुरु जी का अंगत्य निरंतर बना रहेगा उनके अनुगत्य में ही सदा सदा सेवा होगी सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चाद्रही तदभाव निप ना काव्य व्रज लोका व्रज लोक का अनुसरण करते हुए ही रागानुगा भक्ति की प्रवृत्ति होगी इसलिए तीसरा जो रागानुगा भक्ति का आधार है पाया है वो है अनुगति कृष्ण कृपा से हृदय में यह अभिमान उत्पन्न हुआ कि तू राधे का दासी है परंतु तो यह अभिमान प्राप्त करने के बाद में गुम जी छूटेंगे नहीं उनका अंगतिक सदा ग्रहण किया जाएगा साधक अवस्था में भी और सिद्ध अवस्था में साधक अवस्था में हमारा अनुसरण होगा श्री रूप सनातन रूप रघुनाथ उनकी पद्धति को अपनाते हुए हम चलेंगे और सिद्ध अवस्था में हमारा जो अंकरण होगा वह अंकरण होगा श्री रूप मंजरी रत्न मंजरी उनके चरणाश्रय को ग्रहण करते श्रीमद गुरुदेव उनके आश्रय को ग्रहण करके श्री प्रिया लाल की हम सेवा करते हुए विराजमान तो चौथी जो चीज है तीसरी जो चीज है वो है अमगति कहा पर हमारा अनुकरण होगा श्री रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी जैसा अनुकरण करते रहे श्रीमत गुरुदेव साधक अवस्था में उसी रूप में अनुकरण करते हुए विराजमान रहे श्री मुरारी दास बाबाजी महर्ज उनका संपूर्ण आचरण तदन रूप ही रहा सदा सदा आनगत्य ग्रहण करके रूप सनातन का अनुगत्य ग्रहण करके वे सर्वदा सर्वदा विराजमान श्री तीनपुरी बाबाजी महर्ज उनका पावन नाम जो श्री नित्यानंद परिवार उससे संबंधित होकर के रहे और कितना त्यागपूर्ण भजन किया पंद श्री हू गोस्वामी जैसे त्यागपूर्ण भजन करते हैं वो ही पद्धति को अपनाते हुए कि कहीं वृक्ष में भी प्रीति नहीं हो जाए कि ये वृक्ष मेरा वाला है कोई हरिण भी आकर के बैठ जाए तो फिर ये नहीं कहना पड़े कि महाराज ये हमारे भजन करने की जगह है आप यहां से हटिए हमें अपनी माला करनी है यहाँ पर संख्या पूरी करनी है कभी इस वृक्ष के नीचे कभी उस वृक्ष के नीचे केवल कंथा करुआ इनको धारण करके जो भजन करते हुए तो विराजमान रहे वो पद्धति श्री तिनकोरी बाबाजी महाराज ने कृपा करके अपनाई वही पद्धति श्री जी महाराज ने कृपा करके पताई तो संतों की पद्धति कुछ ऐसी रही है कि वे सेवा साधक रूपेण और सिद्ध रूपेण चाहते ही तिप्स नकार के अनुसार के अनुसार ब्रजलोक के अनुसार वे साधन करते हुए विराजमान होते हैं ब्रजलोक कौन है वो साधन अवस्था में श्री रूप सनातन और सिद्ध अवस्था में श्री तो रूप उनका अनुगत्य ग्रहण अनुगत्य ग्रहण करते हुए हम विराजमान यहां पर जो आचरण है वो आचरण भिन्न प्रकार का श्री नुकुंज में रूप मंजिरी वो की वंदना नहीं करती है रूप मंजिरी एकादशी वृत्त कर नहीं करती है नुकुंज में एकादशी वृत नहीं है वहां पर तुलसी की बंदना नहीं है वहां पर जो पुरुष अभिमान है उसका कहीं स्पर्श मात्र भी नहीं है पंत व्यवहार में व्यावहारिक सत्ता में श्री रूप गोस्वामी वे गुरु प्रणाली की वंदना तुलसी वंदना एकादशी व्रत जयंती व्रत इत्यादि करते हुए विराजमान होते हैं इसलिए जो यहाँ है वो वहां है ऐसा पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है साधन में अंतर है साधक अवस्था में जब हम विराजमान हैं तो हमारी स्थिति होगी हमारा अनुकार्य होंगे श्री रूप गोस्वामी जब सिद्ध अवस्था में हो जाएंगे तब तो हमारे अनुकार्य होंगे होंगी श्री रूप तद तो भाव निपस कार्य वृज लोकानुसार था वृज लोग के अनुसार कार्य करते हुए विराजमान तो रागान भक्ति का तीसरा पाया हुआ वह हुआ अनुगत और चौथा पाया है रागान भक्ति का वो है निज स्वरूप का चिंतन मैं श्री निकुंज मंदिर में साढ़े तेरह वर्ष की कोई छोटी सी बालिका हूं और श्री गुरु मंजरी उनके में उनकी पाले दासी बनकर के श्री यूथ के भीतर विराजमान हूं और कोई भी लीला हो रही है उस समय मेरी स्थिति कहाँ है इस बात का विचार करते हुए साधक विराजमान तो राघन का भक्ति के श्रीमद महाप्रभु ने कृपा करके जिस अनर्पित चरी भक्ति को प्रदान किया उस अनर्पित चरी रागान भक्ति की एक बहुत बड़ी विशेषता रही कि उसमें कृपा सदा सदा और अपना अभिमान मंजरी अभिमान इन चार वस्तुओं को धारण करके सदा अनुगत्य पूर्वक श्री प्रिया लाल की सेवा की जाए क्योंकि राधिका प्रेम राधिका में ही है कहीं दूसरी जगह है नहीं सर्वभावो गलासी मादनोय परापर राजते राघनी सारह श्री राधायान एव य सदा एव शब्द के द्वारा दिखाया कि जैसे राम रावण का युद्ध उसकी कोई तुलना नहीं है राम रावण युद्धम राम रावण योर उसकी तुलना राम रावण का युद्ध ही है अन्य अलंकार है किसी प्रकार श्री राधिका के प्रेम की तुलना किसी दूसरे से नहीं की जा सकती है राधिका का प्रेम केवल श्री राधिका में ही एकमात्र विराजमान है अब कोई कह सकता है कि जो चीज किसी दूसरे में आ ही नहीं सकती असंभव है ऐसी वस्तु की क्यों अभिलाषा कर रहे हो वो प्रेम तो हमें कभी आ नहीं सकता है वो तो केवल राधिका में ही रहता है राधिका का प्रेम माता नाच महाभव किसी दूसरे में तो है नहीं तो हम उसके लिए जो असंभव है उसके लिए साधन क्यों करें वो तो हमको कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता है तो नहीं, नहीं प्राप्त हो सकता है यदि श्री की तुम दासी बन जाती हो किशोरी जी की यदि मंजिली बनकर के विराजमान हो जाती हो और मंजिली रूप में श्री प्रिया जी के साथ में अपने चित्त को मिलाकर के यदि एक कर देती हो तो जो श्री प्रिया जी को आस्वादन की प्राप्ति हो रही है वो आस्वादन की प्राप्ति बढ़कर के मंजिल को भी प्राप्त हो जाएगी स्पृशत यदि मुकुंदो राधिकांग तत्सखी नाम भगवत बपुश कंप श्वेद रोमांच बाष्पा यदि कभी श्री श्याम सुंदर प्रियाजी का स्पर्श करते हैं तो श्वेद रोमांच बाष्प यह सखियों में उत्पन्न हो जाता है क्योंकि सखी अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से त्यागी हुए हैं अपने मन को श्री राधिका के साथ में साधारणी कृत करके विराजमान है इसलिए श्री विश्वानंदनी में राशेश्वरी में जो कुछ भी आस्वादन की प्राप्ति हो रही है वो सारे के सारे आस्वादन की प्राप्ति अपने आप ही सखी गुरु हो तो जाती है इसलिए किसी गोपी का नायिका भाव से श्यामचंदर की सेवा करने में जो उसे सुख है उसकी भी अपेक्षा शतगुणा सुख अधिक सुख कई कई गुना सुख उसे सखी भाव में है और सखे भाव में जो सुख है उससे भी कहीं बढ़कर के जो सुख है वह सुख प्राप्त होता है उसे मंजरी भाव इसे मंजरी भाव सर्वोत्तम होकर के विराजमान और श्रीमद महाप्रभु ने उसी मंजरी भाव को कृपा करके जीव मात्र को उदारतापूर्वक दान कर दिया पात्रता भी प्रदान के और साथ के साथ में उस भाव को भी प्रदान इस भाव को ग्रहण करने में मुख्य वस्तु जो है वो मुख्य वस्तु क्या है भाव को ग्रहण करने में मुख्य वस्तु है लोभ अभी अभी निरूपण कराए थे लोभ ही आधारभूत है और लोभ कैसे उत्पन्न होगा बोल लोभ उत्पन्न होगा वह कृष्ण कथा कृष्ण लीला का श्रवण या दर्शन करने से श्रुते कृष्णादि माधुरी दृष्टे धीर यदपे क्षते नात्र शास्त्र न युक्ति तोभोत्पत्ति लक्षण लोभोत्पत्ति का लक्षण श्री रूप गोस्वाद निरूपण कर रहे हैं कि श्रुते कृष्णादि माधुरी कृष्ण के माधुरी को सुनकर के उसका कहीं भावना में ध्यान में दर्शन करके जब युक्ति और शास्त्र क्या कहते हैं आवश्यकता न रहे उसका नाम है लोह की उत्पत्ति ये लोह की उत्पत्ति का एक लक्षण है और जब लोह की उत्पत्ति हो जाए तो वो लोह के द्वारा श्रद्धा साधु भजन क्रिया आनंद वृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव की जब प्राप्ति होगी तो भाव की प्राप्ति होते ही अनेक अनेक वस्तुएं ये अपने आप प्राप्त हो जाएंगी शांति अव्यर्थ कालत्व विरक्ति नाम शून्यता आशाबंध समे सना चि आसक्ति स्थित गुणाक्षा ने प्रीति स्थित स्थले इत्यादि भाव जाते रत्यंकुर जन ये जितने भी भाव हैं वे अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे सारे कष्ट को सहन कर लेना एक क्षण भी मेरा व्यर्थ नहीं जाए अव्यल संसार के विषयों से विरक्ति अभिमान शून्यता आशाबंध किशोरी जो बड़ी कृपालु हैं अवश्य मेरे ऊपर कृपा करेंगे करेंगे ये आशा उत्कंठा हा कब कृपा होगी कब कृपा होगी उत्कल का वल्ल की तरह से एक एक सेवा के लिए प्रार्थना करते हुए साधक विराजमान हो नाम नाम में सदा रुचि श्री कृष्ण कृष्णवाल गायन में आ आसक्ति श्री वृंदावन धाम में प्रीति, इत्यादि जो अनुभाव है वे अनुभाव जब रति की स्थिति में उत्पन्न हो जाए तब प्रेम का तो कहना ही क्या और प्रेम के बाद में श्री प्रियाजी जी जो प्रियाजी का परिकर उस परिकर में जब स्थिति हो जाएगी तो परिकर की स्थिति होने पर तो साधक में अनेक अनेक श्रेष्ठ जो अनुभव हैं वे प्राप्त हो जाएंगे निवेशा सहता आसन्न जनता हृदय लोडनम कल्प क्षणत्वम खिन्नम तत्सौ प्यार्थ संकया मोहा आत्मा के सरण इत्यादि कि पलक का झपकना भी वहां सहन नहीं हो जाए ये स्थिति पलकांतर अब लोक बिना कल्पांतर ही बेहतर ये स्थिति साधक की उत्पन्न हो जाए, तो उन अनुभावों का तो कहना ही क्या तो कृपा के द्वारा वो उत्पन्न हो करके लोभी वृद्धि को प्राप्त करके जहां भाव और भाव ही प्रेम और प्रेम जहां बढ़ते हुए महाभाव पर साधक की अवस्थिति मंजरी भाव के द्वारा श्रीमन महाप्रभु की कृपा से साधक को जब प्राप्त होगी तो वह अपूर्ण रूप से उस प्रेम का आस्वादन करेगा इस प्रकार ये आचार्यगण अपनी लीला के द्वारा अपने प्रकट होकर के उस लीला का स्वयं आस्वादन करते हैं और आचरण करके हम सबको दिखाते हैं उन परम ने गुरु परंपरा के शिचर में हम वंदना कर रहे हैं बोलो गुरुदेव भगवान की जय श्री नृतायरी महाप्रभु उनके परकर ने अपूर्ण रूप से प्रेम का आस्वादन किया श्री बाबाजी महाराज के विराह महोत्सव में आज का जो विषय है वो, वो श्री गोपी कथा और उसी का आस्वादन ले करके उसी का आश्रय ग्रहण करके अब ये साधन की जो पद्धति थी वो पार्सों का जो प्रकरण था उसे थोड़ा सा पूरा करके उसके उस संकेत मात्र करके अब श्री गोपी गीत का कुछ आस्वादन प्राप्त कर ब्रह्मादि जय संूल दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्री पति गोपी रास मंडल मंडना श्री रासलीला श्याम सुंदर के स्वस्वरूप में लीला है ये एक ऐसी लीला है जो लीला किसी ध्रुव प्रहलाद गजेंद्र उनकी रक्षा करने के लिए नहीं है अन्य जितनी भी लीलाएं हैं वे किसी भक्ति की रक्षा करने पर भक्त का कल्याण करने पर उनको निमित्त बना करके उत्पन्न हुई परंत श्री रासलीला यह श्री श्याम सुंदर की निज स्वरूप में की गई लीला है लीला का अर्थ है लीला पच्चा विक्रीडा श्याम सुंदर की मधुर जो क्रीड़ा उस का नाम लीला है जहां ब्रह्मादि जय सं्रह्मादिक उनके विजय करने पर कामदेव जिसका अभिमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था काम विजय करना या तो इस लीला का आनुष्ठिक फल है तत्वत तो जो लीला है यह लीला श्री श्याम सुंदर की निज स्वरूप में की गई लीला जहां परम शुद्ध प्रेम अतिशय शुद्ध जो प्रेम उस अतिशय शुद्ध प्रेम का ही जहां गायन किया जा रहा है यह प्रेम प्रेम का गोपीका रणों के माध्यम से जगत में प्रकट हुआ गोपिका में जो अपूर्व प्रेम है वह प्रेम अद्भुत होकर के विराजमान है उसका कोई उपमा नहीं है और उस प्रेम का यदि परिचय प्राप्त करना है तो वह गोपिकाओं के अपने वचन के द्वारा जैसे प्रकट होता है वैसा किसी दूसरे प्रकार से प्रकट नहीं होता है गोपिकाओं के वचन में उनके हृदय के प्रेम अपने आप ही प्रकट हो जाती हैं, जैसे जो खाया है वही डकार आती है इसी प्रकार गोपियों के हृदय में जो प्रीति विराजमान है वह प्रीति ही उनके वचनों के माध्यम से सामने प्रकट हुई अतः गोपी गीत अर्थात गो माने वाणी उन वाणी के द्वारा अपने प्रेम की मधुरमा का जो श्याम सुंदर को पान कराएं उनका नाम हुआ गोपी फिर से गोपी किसको कहेंगे बोले अपनी गो माने वाणी के द्वारा अपने हृदय के प्रेम रूपी अमृत की मधुरमा का पी माने पान कराने वाले तो गोभी पाये सा गोपी अपनी वाणी के द्वारा अपने हृदय के माधुर्य को श्री श्याम सुंदर को पान करा रही हैं। श्याम सुंदर कहीं गए नहीं हैं रास में आप भी छिप करके गोपी बने हुए ओढ़नी ओढ़ और करके रास में विराजमान हैं और गोपियों के बीच में बैठकर के उनके वचनों को श्रवण कर रहे हैं कहीं बाहर से नहीं आएंगे बुलाने पर नहीं आएंगे वे तो वहां विराजमान हैं और उस प्रेम का पान करा रहे हैं पान कर रहे हैं गोपियां पान करा रही प्रश्न आय प्रसाद आय तत्व तो गोपियों के अन्य यूथेश्वरी उनके अभिमान को शांत करने के लिए और श्री विश्वानंद ने उनके अभिमान को उनके प्रेम को मान को शमित करने के लिए तत्व अंतर दिए तो श्याम सुंदर गोपियों के बीच में ही अंतर्धान हुए थे और कहीं बाहर से भी नहीं आए तासाम आविर्भूत छोरी स्मय मान मुखाम हो गोपियों के बीच में ही आप प्रकट हो तो जो ब्रिज गोपी कारण श्याम सुंदर को अपने माधुर्य का पान करा रही है अपनी वाणी के माध्यम से उनके द्वारा गाया गया जो गीत है वह गोपी गीत है अथवा गोपी किसका नाम गोपी शब्द का दूसरा एक अर्थ था वाणी के द्वारा माधुर्य का पान कराने वाली दूसरा अर्थ है वो माने इंद्री अपनी सर्वेंद्रियों के द्वारा जो मधुर प्रीति है उस मधुर प्रीति के द्वारा श्री श्याम सुंदर को अपने प्रेम का आस्वादन प्राप्त कराने वाली उनका नाम हुआ गोपी श्याम सुंदर के माधुर्य का जो अपनी संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा ज्ञान ज्ञानेन्द्रीय सभी के द्वारा जो आस्वादन प्राप्त करने वाली है श्याम सुंदर के अपूर्व स श्याम सुंदर का अपूर्व सौंदर्य श्याम सुंदर का अपूर्व सौगंधिक श्याम सुंदर का अपूर्व सौरस्य श्याम सुंदर का अपूर्व सौकुमार्य सब सव का जो निरंतर निरंतर आस्वादन करने वाली होकर के विराजमान है अपनी इंद्रियों के द्वारा श्याम सुंदर के उस माधुर्य का पान करने वाली है उनका नाम है गोभी तो गोभी ही पेवती सा गोपी जो इंद्रियों के द्वारा श्याम सुंदर के माधुर्य का पान करे उसका नाम हुआ गोपी उन गोपियों के द्वारा गाया गया गीत गोपी गीत दूसरा अर्थ अब गोपी गीत का गोपी शब्द का एक तीसरा अर्थ वो तीसरा अर्थ है अपने इंद्रियों के द्वारा अपने प्रेम के माधुर्य को श्याम सुंदर को जो पान करा उनका नाम गोपी श्याम सुंदर के माधुरी का स्वयं पान करने इसलिए भी गोपी कहना ही अथवा अपने प्रेम का श्याम सुंदर को जो पान कराएं उसका नाम हुआ गोपी श्री प्रिया में जो अपूर्व प्रेम विराजमान है वह अपनी सर्वेंद्रियों के द्वारा श्री श्याम सुंदर को पान कराना चाहती हैं और श्याम सुंदर के माधुरी का स्वयं पान करना चाहती हैं इस प्रकार श्री प्रिया का संपूर्ण श्रियंग व श्याम सुंदर के संतर्पण की श्याम सुंदर के को पोषित करने की एक प्याऊ है वह श्री राधिका सार्म लक्ष्मी वे देवी कृष्णमयी प्ररोक्ता देवी होकर के विराजमान और देवी शब्द का तात्पर्य है दोतमाना सुंदरी श्री कृष्ण की जितनी भी वांछा इच्छा उनको पूर्ति करने की वह वसुद स्थली होकर के विराजमान है ऐसी जो सुप्रिया जी हैं वे अपनी वाणी के द्वारा श्री श्याम सुंदर को अपने माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कराने के लिए विराजमान हो रही है तो गोपी गीत उन गोपियों के द्वारा गाया गया गीत यह चौथा तीसरा अर्थ हुआ चौथा अर्थ गोपी गीत का अपने प्रेम के द्वारा संपूर्ण रसकों की इस ब्रज भूमि को जो सर्वदा सर्वदा पालन करती हुई विराजमान श्री राधिका प्रेम ही ब्रज की महिमा का आधार हो करके जो गोपियों की महिमा को संपूर्ण पृथ्वी उस पृथ्वी का पालन करने वाली यदि श्री प्रियाणों के माध्यम से ये गीत नहीं निकलते उनके प्रेम का प्रकाशन नहीं होता तो प्रेम का प्रकाशन न होने पर जगत कैसे उस और आकर्षित होता अतः जगत का पालन करने के लिए यह अपरूप से गायन किया गया एक गीत है गोपी गीत गोपी गीत का गोपी शब्द का एक छटा जो अर्थ है वो छटा अर्थ है कि जहां छिपा करके अपने प्रेम को रखती हैं जो गोपनी है उसको गोपनी बनाकर के रहस्य को रहस्य बनाकर के जो रखती हैं, ऐसी प्रियाओं का नाम ही है गोपी जो गोपन करे उसका नाम है गोपी उन गोपियों के द्वारा गाया गया यह अपुन गीत है छपाया क्या जहा काम के आवरण में कृष्ण सेवा की भावना को छपाने का प्रयास किया गया प्रेम को सदा छपा के रखती हैं काम को प्रकट करती है गोपी गीत के 19 पद्यों में 18 पद्यों को ये देखें तो उनका यथाश्रुत जो अर्थ आएगा जो ऊपर से अर्थ दिखता है वो ये दिख रहा है जैसे गोपियों को कृष्ण से मिलने की स्वयं को गरज है प्यारे हम तुझसे इसलिए मिलना चाहती हैं क्योंकि हम प्रेम में व्याकुल हो रही हैं आज तेरे प्रेम को प्राप्त करके तेरी कृपा को प्राप्त करके हम अपनी प्यास हो बुझाएंगे तो लगता यह है जैसे अपने स्वार्थ के लिए श्री श्याम सुंदर से मिलन प्राप्त करना चाहती हैं परंतु तत्वतः तो ऐसा नहीं है तर का जो असली भाव है वह उन्नीसवें श्लोक में प्रकट हुआ जरणामीता शनि प्रिय दधी मै कर विशेषु इसमें वो हृदय का जो भाव है वास्तविक भाव वह प्रकट हुआ तो काम के आवरण में जहां प्यारे की सेवा करने की भावना विराजमान है जिनमें उनका नाम हुआ गोपी उन गोपियों के द्वारा गाया गया गीत एक उदाहरण के द्वारा इस बात को बड़ी सरलता से समझा जा सकता है जैसे हमारे घर में कोई मित्र आए हमको यह पता है कि इस मित्र को कचौड़ी बहुत पसंद है भोजन में अब यदि उस मित्र के सामने पत्नी से यह कहा जाए बोले हाजी हमारे दोस्त आए हैं मित्र आए हैं इनको कचौरी बहुत पसंद है आज इनके लिए कचौरी बनाओ तो मित्र तुरंत ही उछल जाएगा ओके ना ना ना भैया, मेरा पेट भरा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं आज इच्छा नहीं है इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है मना कर देगा, का ना, ना ना मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं उस समय क्या कहा जाता है पत्नी से आज जी बहुत दिन हो गए तुमने कचौड़ी वचौड़ी नहीं बनाई आज तो हमारी कचौड़ी खाने की बड़ी इच्छा हो रही है आज तो कचौड़ी बनाओ नाम लिया जाएगा हमारी इच्छा हो रही है जबकि अपनी इच्छा नहीं है भीतर की भावना है कि मित्र आया है इसको कचौड़ी बहुत पसंद है इसलिए इसको कचौड़ी खिलाओ परंतु तो अपना नाम लेकर के जैसे मित्र को मित्र की प्रिय वस्तु को समर्पित किया जाता है इसी प्रकार गोपिकागण ऊपर से दिखा रही हैं कि प्यारे हम अधर सीधना प्याय सुन हम विरह में व्याकुल हो रही हैं अपने अधर सुधा से हमको आप्यायित कर बनोहान ते पदामबुजम तेरे चरणों को हम अपने वक्षस्थल के ऊपर हमारे वक्षस्थल में विरह की अग्नि लगी हुई है तेरे चरणों को हम अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण करके उस अग्नि को शांत करना चाह रही हैं हर जगह ये दिखा रही हैं कि हमें अपना मुख दर्शन करा परंतु तत्व तो अपने अपने दर्शन करने की इच्छा नहीं है अपना स्वार्थ नहीं है रसमेश्वर मणि श्री श्याम सुंदर को अपना मुख दिखा करके रसिक श्रोमणी श्री शामेर को अपने अधरामृत का पान करा करके करके नहीं करा करके ये आनंदित होना चाहती हैं तो ऊपर से दिखाती है, ऐसे हैं अठारह श्लोकों में कि जैसे तुझसे मिलने की गरज हमको है परंतु उन्नीसवें श्लोक में जो वास्तविक प्रीति है वह वा वास्तविक प्रीति सामने प्रकट हो जाती है और उस वास्तविक प्रीति को प्रकट करने के लिए वो जो तत्सुखी भाव है वह 19वें श्लोक में, में प्रकट हुआ कि यत्त चरणा मुरह सीता शनि प्रिय दधी हम तेरे चरणों को डरती डरती अपने भक्ष पर धारण करती हैं कि कहीं इन चरणों की ठोकर तुझे तो नहीं लग जा तो ये है गोपी भाव गोपी का तात्पर्य है जो छिपा करके प्रेम को वर्णन करे ऊपर से दिखा रही हैं काम ऊपर से दिखा रही हैं स्वार्थ और भीतर से भावना है श्याम सुंदर को कैसे सुख दिया जाए रसिक श्रोमणी इनकी रसमई हम समर्चना कैसे करें रसमई उपासना रसमई पूजा कैसे करें यह दिखाना ही एकमात्र मुख्य लाभ होकर के विराजमान ताप पर होकर के विराजमान इस प्रकार गोपी शब्द के कई अर्थ हुए गोपी शब्द का एक अर्थ हुआ अपनी वाणी के द्वारा श्याम सुंदर को आनंदित करना गोपी शब्द का दूसरा अर्थ हुआ श्याम सुंदर की मधुरना को उनके सौरस्य उनके सौकुमार्य उनके सौगंध, उनके पूर्व सौंदर्य आदि का अपनी इंद्रियों के द्वारा पान करना अथवा अपनी इंद्रियों के द्वारा श्याम को अपने माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कराना ये तीसरा अर्थ हुआ चौथा अर्थ हुआ कि अपने वचनों के द्वारा प्रेम के अपूर्व आदर्शों को उपस्थित करके संपूर्ण रसिक पृथ्वी मंडल का संरक्षण करना गो माने पृथ्वी उस पृथ्वी का संरक्षण करना और एक अर्थ हुआ कि जहां छिपा करके अपने प्रेम को प्रस्तुत करना काम के आवरण में अपने प्रेम को प्रस्तुत करके श्याम सुंदर की निरंतर निरंतर सेवाद इस प्रकार गोविका ने अपने वचन को गायन के रूप में प्रस्तुत किया गायन कहा होता है गीत कब होता है बोल जहां हृदय की वेदना अपने आप पांच गुणों के साथ में फूट पड़े उसको हम कहते हैं गीत गीत काव्य की पांच विशेषताएं हैं गीत काव्य की एक विशेषता है कि उसमें भावुकता की प्रधानता होती है भाव की प्रधानता होती है उसको लिरिक कहते हैं उसको गीत कहते हैं गोपियों के हृदय में श्याम सुंदर की सेवा करने की जो अपूर्व उत्कट उत्कंठा है वह उत्कंठा इस गीत में सारी रूप में प्रकट हो गई इसलिए यह गीत है गीत काव्य की एक विशेषता भावुकता गीत काव्य की दूसरी विशेषता वह है आत्मा अभिव्यक्ति। उसमें अपनी अभिव्यक्ति होनी चाहिए जहां अपनी व्यक्ति अभिव्यक्ति नहीं है उसको हम कविता कह देंगे उसको हम तुकबंदी कह देंगे परंतु गीत नहीं कहेंगे गीत उसे कहा जाएगा जहां कवि का जहां वक्ता का अपना भाव कहीं प्रकट हो यह गीत कार्य की मुख्य विशेषता किसी चीज को गद्य की जगह पद्य में प्रस्तुत करना बहुत अच्छी बात है पद्य में प्रस्तुत करने पर एक बहुत बड़ा लाभ होता है कि उस वस्तु को बहुत दिन के बाद में भी उसी रूप में यो प्रस्तुत किया जा सकता है गद्य में किसी एक बात को हम दोबारा उन्हीं शब्दों में उसी वातावरण के साथ में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं परंतु पद्य में बरसों बाद भी किसी एक भाव को उसी प्रकार से हम कहीं प्रस्तुत कर सकते हैं इसलिए पद्य एक अलग वस्तु है गीत अलग वस्तु है पोइट्री अलग वस्तु है और लिरिक्स ये एक अलग वस्तु है गीत काव्य कोई अलग वस्तु है उस गीत काव्य में अपने व्यक्तित्व का प्रकाशन पर्सनैलिटी उसका प्रकाशन होता है और गोपिका गणों का जो अपना स्वरूप है अपना व्यक्तित्व है वो प्रेम में व्यक्तित्व जैसा प्रकाश प्रकट हुआ वैसा प्रकट कहीं सामान्य रूप में दूसरे प्रकार से नहीं हो सकता था तो गीत काव्य की दूसरी विशेषता आत्माभिव्यक्ति पहली विशेषता थी भावुकता दूसरी आत्माभिव्यक्ति तीसरी गीत काव्य की जो विशेषता है वो है कि उसमें भावुकता और कलात्मकता बहुत अधिक होती है कलात्मकता और यहां हम देखते हैं कि हर जगह सुंदर सुंदर कलात्मकता को प्रस्तुत किया गया और चित्र काव्य की अपूर्व कलात्मकता अपने आप इन गीतों में सामने प्रकट हो रही है जहां प्रत्येक का दूसरा अक्षर एक सा है दूसरा अक्षर एक सा है जैसे जयति तेधिकम जन्म ना ब्रजव श्रयति इंदिरा जयति फिर श्रयति फिर दयित दृश्यतम फिर त्वीत सावर या, या, या चारों लाइनों में या है हर एक दूसरा अक्षर एक सा अपने आप ही हर जगह अनुभव दिखती है तो ये जो कलात्मकता है कलात्मकता अपने आप आ गई इसी प्रकार गोपी गीत के जितने भी पदे हैं उनकी एक विशेषता है कि उसमें पहला अक्षर और सातवां अक्षर हर लाइन में रिपीट हुआ है हर लाइन में उसकी है। जैसे तेधिकम जयति तेधिक जयति अक्षर वो ही आएगा जो कि पहला अक्षर तेधिकम जयति जन्म ना ब्रज श्रयती इंदिरा श्रद्वत्री दृश्यता दीक्षु दृतास विचिन्वती पहला और सातवां अक्षर हर जगह बराबर तो ये कलात्मकता जो है वो कलात्मकता सहज रूप में ही वहां प्रकट हुई ये गोपी गीत की विशेषता है सप्तम अक्षर इनकी अनुवृत्ति ये कलात्मकता अपने आप ही गोपी गीत में स्वाभाविक रूप में प्रकट हुई ये विशेषता है प्राय सब जगह है एक आध जगह कहीं अंतर है वहां पर भी स्थान की समानता है इस स्थान की वहां पर भी समानता है तो यह गीत काव्य की एक चौथी विशेषता हुई वो चौथी विशेषता हुई कि उसमें कलात्मकता है तो भावुकता आत्माभिव्यक्ति इसके बाद में कहीं कल्पनाशीलता अद्भुत कल्पनाशीलता और कलात्मकता और उसके साथ में एक गुण और है वो है संगीत गीत का भी संगीत से परिपूर्ण होता है इन छयों लक्षणों से युक्त होने के कारण यह गोपी गीत है जिसमें गोपी कागण अपने भावों को कहीं गीत के माध्यम से प्रकट कर रही हैं श्री गोपिकागणों के भाव की जो मधुरमा है उस भाव की मधुरमा को कोई दूसरा नहीं जान सकता है इन गोपियों के भाव की मधुरमा को उनकी कृपा के द्वारा ही जाना जा सकता है और इस कृपा का विशेष रूप से कहीं आस्वादन प्राप्त किया श्री श्रीधर स्वामी ने उसका संकेत किया श्री सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं श्री स्वामी के द्वारा जो भाव प्रकट किए गए उसका ही हम कुछ उपचयन कर रहे हैं उसको ही हम कुछ ले रहे हैं कि पीतश्री गोपिका गीत सुधा सार रसम श्रीधर स्वामी पादान किंचित उष्टम उपचीय थे में सनातन गोस्वामीपाद बड़े गुस्साई जी कह रहे हैं कि श्री गोपिकाओं के द्वारा गाए गए इस गीत के इस सार को इसकी को इसकी रस की श्री स्वामी पाद ने जो आस्वादन किया उनका उच्छिष्ट उसका ही हम चयन कर रहे हैं इस रस के मुख्य आस्वादक हैं रस के लोभी ही रसिक जन वे लगा के ढक ढक उस रसकी का पान कर रही है और ये चाह रहे हैं कि भी एक नहीं पर की धारा इतनी ज्यादा है कि जब तक मुंह भर गया है घूट जब तक निगला जाए तब तक तो रस की धारा आई तो ओख में से बह रही है मुंह में से भी सिकियों से ओठों के छोरों से कहीं वो रस की एकाद नीचे तपक पड़ती है और उनमें हम शरीर के चैटा चैटी लज्जिया उनका पेट भी इतना ही है इतने में ही उनका पेट धर जाए आस्वादन कर सकने की उनमें क्षमता भी नहीं है उनका पेट ही नहीं है इससे ज्यादा तो उसी भाव को धारण करके श्री सनातन सनातनोत्म ने बड़े गोसाई जी ने कृपा करके जो आस्वादन प्राप्त किया उस आस्वादन से जो तपका है उस तपके को ही ये चैटा चैटी बस नीचे लग गए हैं इतना ही उनका पेट है इससे ज्यादा उनके सामर्थ्य भी नहीं है अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका आस्वादन कर विरह की एक अद्भुत विशेषता है और विरह की एक विशेषता यह है कि उस ग्रह में व्याकुलता प्रकट होती है पंत व्याकुलता प्रकट होते हुए भी कहीं भी दीनता आने पर भी प्रेम की बाम का समाप्त नहीं होती लोग दीनता और वामता कभी साथ साथ रह सकते हैं पंत गोपियों के वचन में दोनों विरोधी चीज एक साथ एक और तो दीनता है प्यारे हमें दर्शन दे हम व्याकुल हो रही हैं और साथ के साथ में मान की टेढ़ापन भी विराजमान है जहां गहरा पानी होता है वहां पर ही भवर पड़ती है ऐसे ही जब प्रेम की अतिशयता होती है तो प्रेम की अतिशयता होने पर ही मान अपने आप प्रकट हो जाता है मान की अतिशयता वहां प्रकट हो जाती है हल्के पानी में फिछले पानी में नहीं पड़ती है गहरे पानी में ही भवर पड़ती है ऐसे ही जहां प्रेम की अक्षयता है वहां मान उदय होता है मान किसका नाम कि सारी अंकुल परिस्थिति होने पर भी जो भाव मिलन प्राप्त न करने दे उसका नाम है बामता उस बामता का ही उसका नाम है मान मान का ही एक स्वरूप है बामता शिवप्रिया हमेशा का जो भाव है एक मूड उसको धारण करके सर्वदा विराजमान होती है और उस मूड में वे श्याम सुंदर से प्रार्थना करते हुए भी तिरहे बचन कहती हैं। हसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता है परंतु तो यहां पर ऐठवीं दिखाई जा रही है और शाम सुंदर से प्रार्थना भी की जा रही है यह इस गोपी गीत की अद्भुत विशेषता है हृदय में जो प्यारे के प्रति अपूर्व विश्वास प्रणय उस प्रलय के कारण उत्पन्न होने वाला जो मान है वह मान इतना दिव्य होकर के विराजमान कि दीनता में भी वह मान कहीं ना कहीं प्रकट हो जाता है इसलिए श्याम सुंदर गोपियों के इन वचनों में ऊपर से तो दीनता है परंतु भीतर मान विराजमान इसलिए श्री गोपिका गणों के जितने भी श्लोक हैं ये अठारह श्लोक उन अठारह श्लोकों में कहीं उन्नीसों को उन्नीसो श्लोकों में गोपी गीत के में सर्वत्र तेरापन वामता कहीं प्रकट हो रही है ऊपर से तो यथाश्रुत अर्थ में तो प्रार्थना है व्याकुलता है और भीतर इसमें तेपन कहीं मांग के बचन आरोप के बचन श्याम सुंदर के साथ में आक्षेप के बचन श्याम सुंदर के प्रति वे भी पूरी तरह से प्रकट हो रहे हैं श्री विश्वा उस समय गोपियों गोपियों गोपी गोप्यूचू गोपिया ऊंचू गोपिया ये वचन कह रही हैं क्यों जी इसको दोबारा कहने की क्या जरूरत थी पूर्व श्लोक में अध्याय के प्रारंभ में श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि उस समय समवेता जगु कृष्णम तदागमन कांक्षता इकट्ठी होकर के, हो के गोपकागण गायन कर रही हैं। समवेता जगु तो क्रिया तो पहले ही आ गई है फिर तो दोबारा कहने की जरूरत क्यों है गोपिया ऊँचू ये दोबारा ऊँची शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे इसका बड़ा भाव है कि गोपियों की कृपा के बिना श्री राशेश्वरी श्री विश्वानंद जी मेरी सामर्थ्य नहीं है मैं आपके युद्ध की सर्वथा सबसे ज्यादा छोटी और अयोग्य दासी हूं सबसे ज्यादा मूर्ख दासी नहीं में हूं मेरे एक सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके हृदय के भावों को जान सकूं मैं जो कुछ भी जानूंगी जितनी आपकी कृपा होगी जितना आप मुझे उतना मैं जान सकूंगा अतः ये भाव प्रकट करने के लिए कि गोपियों के इन बचनों में जो भाव माधुर्य विराजमान है इनमें जो कल्पना का माधुर्य विराजमान है इनमें जो प्रेम का अपूर्व स्थाई भाव का माधुर्य विराजमान है इनमें जो संचारी भाव समय समय पर आ रहे हैं उनका जो माधुर्य विराजमान है इनमें जो सात्विक भाव समय समय गोपिका गणों के श्री अंग में प्रकट हो रहे हैं उन सात्विक भावों का जो माधुर्य है वो सात्विक भावों का माधुर्य और उनमें अविधा के द्वारा प्राप्त होने वाला लक्षण लक्षणा के द्वारा प्राप्त होने वाला अर्थ व्यंजना के द्वारा प्राप्त होने वाला अर्थ तात्पर्य वृत्ति के द्वारा प्राप्त होने वाला अर्थ मेरे बस की बात नहीं है उन सबों को पहचान आपकी कृपा के द्वारा ही आपके वचनों की अपूर्व मधुरिमा उसको मैं कहीं जान सकता हूं यह दासी जान सकती है यह विचार करके श्री बड़े गोसाई जी कह रहे हैं गोप्य हो शुभदेव जी कह रहे हैं गोप्य स्वामी जी आपके हृदय के भाव को यह दास नहीं, नहीं जान सकती है आप जितनी कृपा करोगी उस आपकी कृपा के द्वारा ही आपकी इस माधुरी को कहीं मैं जान सकूंगी इसलिए मेरे ऊपर कृपा करो और आपके हृदय के भाव के साथ में कहीं मैं साधारण साधारणीकरण प्राप्त करके आपके हृदय के भाव को समझ सकूं ये आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है इसलिए मेरे ऊपर कृपा करो ये कृपा करने के लिए पुनरुत्ति कही, कही गई है पुनः पुनः प्रार्थना करने के लिए कि आपके बचनों की जो प्रोफोर्मनेस है उनमें जो भीतर गंभीरता छिपी हुई है भाव की गंभीरता काव्य की गंभीरता शब्द शक्ति की गंभीरता तात्पर्य की गंभीरता जितने भी सात्विक भाव जितने भी संचारी भाव उन सवो की जो गंभीरता है उन सारी गंभीरताओं को कहीं मैं समझूं, ये आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है इसलिए कह रहे हैं गोप्य हो चू हे प्रयागण आपने जो कहा उनके भाव को आप कृपा करके मेरे हृदय में स्फुर्त करें जिससे कि मैं उसका आस्वादन प्राप्त कर सकूं ऐसे श्री शुभदेव जी वंदना कर रहे हैं श्री सुख सखी वंदना वंदना कर रही हैं शुक्र मंजरी वंदना कर रही हैं कि हे है श्री किशोरी जी आप मेरे ऊपर कृपा कर, कर। श्री गोपिकागण उस समय इंदिरा नाम करके जो छंद है उसमें इस गीत का गायन कर रही है कि जयति तेधिकम जन्म नृज श्रयती इंदिरा सश्व दि दृश्यता दीक्षुताव का तो चिंबते जयति तेधिकम हे श्री आपकी महिमा जयति ये व्रज जयति जयति तेधिकम जयति ये व्रजा जयति ये व्रज सर्वो रूप में विराजमान है इस व्रज की महिमा का क्या गायन किया जाए जो व्यापना ब्रज उच्चते व्यापक होकर के विराजमान हो उसका नाम है ब्रज ब्रज जो है वह आपका निज धाम है धाम शब्द के चार अर्थ होते हैं देह गे ट्विक प्रभाव ये धाम श्री प्रिया जी का लालजी का देह है लालजी जिसमें शिव वृंदावन में, में प्रवेश करते हैं वृंदावन में प्रवेश करते ही श्री वृंदावन के रूप में किशोरी माधुरी का ही दर्शन करते हैं तलिंद तनया नीलाम्बरो उदन च कांचन माधुरी छबर नाना रसोल लासनी कृष्णम प्रेक्ष पयोधरेण रसदे नाकर्षयती बला गोष्ठेन्द्र आत्म विजय दे राधे वृंदाटवी ये वृंदावन नहीं है श्याम सुंदर को राधे वृंदाटवी श्री राधिका ही वृंदाटवी के रूप में दिखते हैं वृंदावन में जैसे तिल के पुष्प खिल रहे हैं ऐसे ही श्री प्रिया जी की थोली के रूप में श्री वृंदावन के तिल पुष्पों का दर्शन करते हैं नासका के अग्रभाग के रूप में तिल पुष्पों का दर्शन करते हैं तिल पुष्पों का दर्शन करके लाल जी को दर्शन होता है जैसे प्रिया जी की शुभ है प्रिया जी की नाशिका का अग्रभाग प्रिया जी ने भी तिलक लगा रखा है कलिंद तने नीलोघ नीलाम्बराह श्री यमुना जी का जब दर्शन करते हैं लालजी उस समय ये लगता है कि आहा प्रिया जी की ही अपूर्व साड़ी की चुनवट प्रिया जी की हंगा का अपूर्व लहकार वही श्री यमुना की कंकयाकार धारा के रूप में सामने प्रकट हो रहा है नीलऊ नीलांबर उलंचत कांचन माधुरी श्री वृंदावन की जो अपूर्व माधुरी है वो माधुरी ऐसी अद्भुत है कि जो अद्भुत होकर के विराजमान प्रिया की जो मधुरता वही श्री वृंदावन की मधुरमा है मधुरमा है मधुरमा किसका नाम बोले सर्व काल में जो सुखावा लगे उस गुण का नाम है माधवी प्रिया जी ने भारी वस्त्र धारण कर रखे हैं तब भी शोभा और स्वल्प वस्त्र धारण कर रखे हैं तब भी शोभा लर झर श्रृंगार धारण कर रखा है तब भी शोभा और विच्छित रूप में इस समय प्रातः काल ज्यादा श्रृंगार नहीं है मंगला में बैलर मोतिन की एक पुंजा को साधा नैलन नैनन दृष्टि लाभ जिन मेरी चार चार चूड़ी प्रातःकाल के समय ज्यादा श्रृंगार नहीं है परंतु तो उस समय भी श्री प्रिया की शोभा अद्भुत द्वेलर मोतिन की मोती की दो उनमें एक गुंजा का जो पोत पोत का गुंजा है वो नीचे लटक रहा है हाथ में ज्यादा आभूषण नहीं है चार चार चूड़ी मात्र हैं चरणों में चौपहलू चो चौखड़ा उनको धारण करके विराजमान है जिससे लालजी के कहीं अटके नहीं खुरसत नहीं लगी इस समय विशेष नुबुड़ नहीं स्वल्प स्वर करने वाले नुबुड़ धारण करके विराजमान टपटी साड़ी धारण करके विराजमान है और वो भी अपूर्व शोभा हो रही है इसका नाम है माधुरी तो उदन चत तांचन माधुरी छबेरा नाना रसोल लासनी। अनेक अनेक रस उनको श्री प्रिया प्रकट करने वाली हैं कृष्णम प्रेक्ष पयोधरेण श्री कृष्ण तो वे अपूर्व प्रेक्षणी होकर के विराजमान हैं कृष्ण के लिए प्रेक्ष होकर के ये श्री राधिका विराजमान पयोधरेण आकाश में जैसे मेघ प्रकट हो रहे हैं ऐसे ही श्री प्रिया श्री के श्रीअंग के ऊपर जो रसद निकुंज उनकी अपूर्व शोभा सर्वत्र सर्वत्र प्रकट हो रही है तो कृष्ण प्रेक्ष पयोधरेण श्री प्रिया के श्रीअंग की जो रसद कुंज उनकी अपूर्व शोभा जहां मेघ के माध्यम से पयोधरो के माध्यम से घट हो रही आकर्षयंती बज बलपूर्वक श्री शामचंदर को आकर्षित करती हुई विराजमान है गोष्ठ इंद्रात्म विजय राधे वृंदाटवी श्री राधे का ही वृंदाटवी हो करके विराजमान है तो धाम का एक कर्तुवा श्री अर्थ हुआ वृंदावन ने किशोरी की रूप माधुरी का ही दर्शन करते हैं शास्त्र कहते हैं यथा राधा प्रिया विष्णु हो तस्या कुंडम प्रियम तथा जैसे श्री राधा का प्यारी ऐसे ही श्री राधा कुंड प्यारे हैं श्री राधा कुंड का दर्शन करके प्रिया जी की रूप माधुरी का ही श्री लाल जी दर्शन करते हैं जहां जल की चलक उनके रूप में श्री प्रिया के श्रीअंग की चलक चमक उनका ही श्री श्याम सुंदर अनुभव करते हैं जहां श्री राधा कुंड के जो सोपान उन सोपान के रूप में प्रिया के श्री अंग के ही थल उथल का श्री लाल जी दर्शन करते हैं जहां श्री राधा कुंड में खिले हुए श्वेत कमल नील कमल पीत कमल स्थल कमल उनका दर्शन करके श्री प्रिया के नयन कमल अधर कमल कपोल कमल वक्ष वक्षकमल श्रीहस्त कमल चरण श्री कमल, कमल यहाँ कमलों का भीड़ लगी हुई है कमलों की पूरी माला विराजमान वो अपूर्व शोभा का दर्शन करते हैं, जहां श्री राधा कुंड में मछलियों का दर्शन करके श्री प्रिया के मीनाक्षी जो नयन है उनकी रूपमाधुरी का कमस का दर्शन करके प्रिया के वृक्षोज उनकी शोभा का ही जहां दर्शन करते हुए श्री लाल जी विराजमान होते हैं अतः यथा राधा प्रिया विष्णु हो तस्या कुंडम प्रियम जैसे राधिका परम सुंदरी ऐसे ही श्री राधा कुंडल परम परम सुंदर होकर के विराजमान जैसे श्री राधिका की वंदना करने पर राधिका निज परिक्रम में स्थान प्रदान करती हैं ऐसे ही श्री वृंदावन की श्री राधा कुंड की वंदना करने पर श्री राधा कुंड भी राधिका परिक्रम स्थान प्रदान करते यथा राधा तस्म प्रियम तथा जैसे राधिका उसी प्रकार उनका कुंड प्यारा होकर के विराजमान तो जयति ब्रजा जयति तेजिकम जन्मना ब्रजा प्यारे ये ब्रज तो सर्वदा ही जयती सर्वोत्कृष्ट रूप में विराजमान यह देह यह गेह यह त्विट माने तेज यह वृंदावन को पंचीकृत प्रक्रिया में पंच महाभूत पंच तन्मात्राओं का प्रकट रूप नहीं है ये वृंदावन चिन्हय होकर के विराजमान है जहां विराजमान हैं तो ये जो वृंदावन है ये भी जयती सर्वो रूप में विराजमान क्योंकि ये प्रकृति के विकारों से उत्पन्न होने वाला नहीं है कि महतत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ अहंकार में जो तामस अहंकार है उससे पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई पंचत मात्राओं में आकाश से वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल जल से फिर कहीं पृथ्वी बन गई हो वो पंचीकरण प्रक्रिया के द्वारा ये वृंदावन प्राप्त नहीं है ये वृंदावन तो आपका पीठ श्री कृष्ण का ही तेज रूप होकर के विराजमान और प्रभाव प्रभाव में भी श्री वृंदावन श्याम सुंदर से भी ज्यादा अधिक प्रिय होकर के विराजमान इसलिए ब्रह्मा भी शाम सुनर के चरणों में गिर गिर करके प्रार्थना करते हैं कि तर भाग्योकुलिशेकम मेरा वो भाग्य कहां होगा जबकि मैं गोकुल में कोई जन्म लू और ब्रिज में मुझे जन्म मिले ठाकुर बोले ना ब्रह्मा ने बड़ी एप्लीकेशन दी ठाकुर ने मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया क्रॉस नो रिजेक्ट ब्रह्मा की एप्लीकेशन ब्रह्मा प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे जन्म मिले परंतु तो आपने वृंदावन में ब्रह्मा को जन्म नहीं दिया कह रहे नहीं नहीं ठीक है अभी तुम जाओ हम तुमको जो काम दिया गया है उस काम को ढंग से करो बस चुपचाप अभी तुम्हारी यह प्रार्थना नहीं है फिर बाद में कभी देखेंगे ब्रह्मा अपना सब मुंह लेकर रह गए केवल अंज हा जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं क्या अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम इन ब्रजवासियों के भाग्य का क्या वर्णन किया जाए श्री कृष्ण जिनके सनातन मित्र होकर के विराजमान तो जय तिते अधिकम जन्मना ब्रज तो ये ब्रिज तो सर्व समृद्धमान अब जो व्यापक श्री भगवत धाम वो दो प्रकार का एक भगवत धाम है दिव्य और दूसरा है भऊ दोनों का नाम ही गोलोक है एक गोलोक है वो और दूसरा गोलोक है जहां हम बैठे हम गोलोक में बैठे हमको कहीं दूसरे के जाने की जरूरत नहीं है ये भूमि ये रज ही हमारी परम परम उपास से हमारे वृंदावन के रसकों ने कहा भरम तजो हर प्रिया भजो सजो नेम ने एक यही यही निश्चय कही रही सही गई एक हमको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है हम तो गोलोक में ही हैं बस हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है पर्दा उठना है वस्तु तो सिद्ध है वस्तु तो साध्य नहीं शिव वृंदावन सिद्ध वस्तु तो है बृंदावन साध्य नहीं वृंदावन की रचना नहीं की जाएगी वृंदावन साध्य नहीं है लीला तो नित्य हो रही है हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा रहा है इसलिए हमको नहीं दिख रही इसलिए हमको कहीं नहीं जाना है भ्रम तजो वो भ्रम छोड़ लो क्या यहां पर हम साधन कर रहे हैं पहुंचना है कहीं दूसरे के ये भ्रम है हमको कहीं नहीं जाना है इसलिए लघु भागवतामृत ने श्री रूप गोस्वामी ने स्पष्ट रूप से कहा कि गोलोक दो है गोलोक व्यापक है इसलिए वहां पर भी गोलोक हैं और यहां पर भी गोलोक हैं व्यापक होने के कारण परंतु उस गोलोक की अपेक्षा जहां हम बैठे हैं ये गोलोक अधिक श्रेष्ठ है गोलान धाम की जय जहां हम बैठे हैं रथ ज्यादा श्रेष्ठ है क्योंकि वो जो गोलोक है वो केवल सिद्धों के काम की वस्तु है वहां केवल सिद्ध पहुंच सकते हैं वो हमारे काम की वस्तु नहीं है हम जो साविक अवस्था में हैं वे उस गोलोक में नहीं पहुंच सकते परंतु ये जो वृंदावन है जहां पर हम बैठे हैं वृंदावन सिद्धों की भी जगह है और यह हम साधकों की भी जगह और न जाने कब घूमते घूमते कौन सिद्ध किस लता वृक्ष के रूप में मिल जाए और कब वह कृपा करती परम पावन स्मरण करते हुए श्री चंद्रशेखर दास बाबा उनका वाक्य याद आता है वे कहते थे कि वृंदावन जब हम आए तो किसी सेठ सेठाली के भरोसे नहीं आए यहां पर कोई पहले से फ्लैट बुक करा करके नहीं आए हम यहां पर आए इन लता पताओ के भरोसे क्योंकि ये लता पताए नहीं है ये सिद्ध जाने मैं जाने कब कृपा करता ऐसी अपूर्व कृपा है तो ये जो वृंदावन है ये वृंदावन साधकों की भूमि है इस वृंदावन में शुद्धगण भी निवास कर रहे हैं देश बदल करके रूप बदल करके न जाने कब कौन से रूप में सामने प्रकट हो जाएं और कर् ज्ञानोपदेश कर अपूर्व शक्ति का संचार कर दे और करते हैं यह रसकों के अनुभव के द्वारा सिद्ध हैं तो वृंदावन साध्य नहीं है वृंदावन नृत्य सिद्ध होकर के विराज मान फिर इस वृंदावन की एक विशेषता और है कि यहां पर जो लीलाएं हैं उन लीलाओं का ही एक अंश वहां पर है यहां पर सारी लीलाएं हैं वहां पर कुछ लीलाए नहीं हैं इसलिए लीला का जैसा आस्वाद यहां इस भव वृंदावन में है वैसा कहीं दूसरी जगह नहीं है चार लीलाएं ऐसी हैं जो यहां है वहां नहीं पहली पहलीला जन्मलीला यहां पर जन्म है परंतु तो उस गोलोक में ऊपर वाले गोलोक में श्री कृष्ण का जन्म नहीं है उस गोलोक के निवासी से पूछो तुम्हें ये तो कहेंगे कि यशोद श्री कृष्ण यशोदानंदन है नंदन है पर तो कोई पूछे कि तुमने अपनी आंखों से देखा कृष्ण का कब जन्म हुआ तो नहीं बता सकते इस, इस वासी बता देंगे यहां का जो पर है वो बता देगा परंतु तो उस, उस लोक का जो निवासी है वो ये नहीं बता सकता है तो, तो अनादि है अनंत है दूसरी लीला असुर असुर वध के बाद में ब्रजवासियों को जो अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है पूतना बध के बाद में तृणावर्त शखंजन के बाद में जो आनंद की प्राप्ति होती है वो आनंद वहां के लोगों को नहीं है वहां के लोग ये तो जानते हैं कि कृष्ण पूतनारी हैं हैं, बकारी हैं कंसारी हैं, इनने कंस को मारा परंतु उन्हें देखा नहीं है कंस को मारना क्योंकि असुर इस भूमि पर है उस गोलोक में नहीं असुर का जो आक्रमण है वो इस भूमि पर है उस गोलोक में नहीं इसलिए इस भूमि में जैसा रस का पूर्ण परिपाक है वैसा परिपाक उस भूमि में नहीं अतः जयती व्रज सर्व रूप में विराजमान इसी प्रकार कृष्ण का मथुरा जाना मथुरा से द्वारका जाना द्वारका से पुनः लौट के आना वो इस भूमि में है उस भूमि में नहीं तो जय तिथेदिकम जन्मना ब्रजा ये ब्रज पहले से ही विद्यमान था श्रेष्ठ था परंतु प्यारे जब तूने ब्रज में जन्म लिया तो इस ब्रज की महिमा और भी ज्यादा बढ़ गई इस ब्रज का प्रेम और भी ज्यादा बढ़ गया जन्मना तेरे जन्म के कारण ये ब्रज और भी अधिक मनोरम होकर के विराजमान हुआ तो हम बात कर रहे थे धाम की धाम का तात्पर्य है निज तेज वो तेज दो प्रकार का एक ऊर्ज एक अधवतामृत में बड़े गोसाई जी कह रहे हैं कि अधर्ध तया भेद दोनों धामों में अधर्ध तया भेद है वो ऊपर का धाम है ये नीचे का धाम है केवल इतना अंतर है यहां का पड़कर वहां जा सकता है वहां का पढ़कर यहां आ जाता है दोनों दोनों जगह जा सकते हैं ये परंतु तो रस का उल्लास जैसा यहां है वैसा रस का उल्लास वहां पर नहीं है रस का उल्लास यहां पर ही सबसे ज्यादा होकर करके ब्याज तो ये चाल लीला जन्म लीला लीला, गमन लीला प्रदेश गमन और प्रदेश से लौट करके आने का जो अपूर्व आनंद वो जैसा इस लीला में विद्यमान है इस धाम में विराजमान है वैसा और कोई दुष्चगर नहीं अब अवतार काल के समय इस भौम वृंदावन में दो प्रकार की लीलाएं हैं अब भौम वृंदावन की बात कर रहे हैं उस गोलोक की बात को वर्णन कर दिया अब इस लोक की बात कर रहे हैं कि भौमलोक जो वृंदावन है वो दो प्रकार का है अवतार काल में एक लीला थी प्रपंच गोचर उसी काल में एक लीला थी अब गोचर प्रपंच अगोचर श्री कृष्ण जब मथुरा गए उस समय ब्रजवासी विरह में, में अनुभव कर रहे हैं और उनको नित्य कृष्ण हमारे पास में ही विराजमान हैं इसकी अनुभूति नहीं है कभी कृष्ण अनुभूति भी कराएं तो उसको वे स्वप्न करके देखते हैं कि अरे ये तो हमने सपना देखा जबकि वो सपना नहीं है वो यथार्थ में श्री कृष्ण इस लीला में इस धाम में विचरण करते हुए विराजमान तो यहाँ की दो लीला प्रपंच गोचर और प्रपंच अगोचर भाम प्रपंच गोचर और भवन प्रपंच अगोचर और दूसरी लीला है एक दिव्य लीला ये तीन वृंदावन हो गए जो अगोचल है है और दिव्य का का परकर यहां, यहां का परकर वहां जा सकता है। जैसे लीला में भी कहीं ठाकुर ने दिखाया कि भद्रोड़ पर सारे ब्रजवासियों को लेकर के गए और भद्रोड पर ही आपने दिव्य वृंदावन का दर्शन करा दिया गोलो का भी दर्शन करा दिया ऐश्वर्य में गोलों का भी दर्शन करा दिया परंतु ऐश्वर्य दर्शन करके ब्रिजवासियों को सुख नहीं मिला और वे वापस यहां पर ले आए तो गोपी गीत गाती हुई कह रही हैं कि जयति जन्म ना ब्रिज़। ये ब्रज सर्वदा ही जयति माने सर्वो रूप में विराजमान था परंतु तूने जब जन्म लिया तो उस समय अपूर्व उत्कंठा की जैसी वृद्धि हुई और जैसा प्रेम की प्राप्ति हुई वैसी प्रेम की प्राप्ति दूसरे कहीं दूसरी स्थिति में प्राप्त नहीं हो सकती है पहले अप्राप्ति फिर प्राप्ति फिर सिद्धि फिर भुक्ति ये चार चीज जैसा इस ब्रिज में प्राप्त हुआ जन्म काल में पहले नंदबाब को ये लग रहा है हाय अस्सी वर्ष की हमारी अवस्था हो गई हाय आगे ब्रज के राज्य को कौन चलाएगा कैसे करें क्या करें व्याकुल हो रहे हैं अप्राप्ति फिर नंद रानी में गर्भ के लक्षण प्रकट तो हुए तो प्राप्ति फिर कन्हैया का कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ तो सिद्धि और सिद्धि के बाद में फिर जो नंदोत्सव हो रहा है वह अपूर्व भुक्ति भोग उस सिद्धि का तो ये चारों चीज अप्राप्ति प्राप्ति सिद्धि और भुक्ति ये चारों चीज अपू रूप से प्राप्त होती हुई विराजमान हो गई तो ये ब्रज ते जन्म न अधिकम जाती ये ब्रिज तेरे जन्म के कारण और भी अधिक सर्वाध रूप में विराजमान हुआ श्रेयति इंद्र शश्व दत् इंदिरा लक्ष्मी यहां पर निरंतर निरंतर इस ब्रज में भटक रही है लक्ष्मी बैकुंठ में विराजमान है विराजमान होकर के भी कभी श्री नारद आदि से कृष्ण लीला का श्रवण करके उनके हृदय में भी व्रज की शाम के माधुरी को भोगने की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है और वो लक्ष्मी मन में विचार करते हुए कि हाय मेरे नारायण के ही एक स्वरूप लक्ष्मी तो ऐसा ही सोचेंगे ब्रिजवासियों अलग सोचेंगे परंतु लक्ष्मी तो ऐसा ही सोचेंगे कि मेरे नारायण के ही एक अवतार कृष्ण है ये लक्ष्मी की दृष्टि है ब्रिजवासियों की नहीं कि मेरे ही मेरे नारायण के ही एक अवतार कृष्ण है परंतु नारायण के भी अपेक्षा नारायण के कृष्ण स्वरूप में जैसा माधुर्य है ऐसा माधुर्य कहीं दूसरे का नहीं है इसलिए लक्ष्मी श्री नारायण को छोड़कर के नारायण के कृष्ण रूप का आस्वादन प्राप्त करने के लिए ब्रिज में आती हैं और में नारायण के साथ में रास करना चाहती हैं। लक्ष्मी मन में विचार कर रही हैं कि ऐसा करके मेरा पाथिवृत्य खंडित नहीं हो रहा है क्योंकि तो नारायण कृष्ण एक है ये विचार करके विचार करती है मेरा पार्थिवृत्य खंडित नहीं है परंतु तो हमारे महाप्रभु जो ब्रज पर हैं वे तो कभी श्री भट्ट उनके साथ में परिहास करते हुए कहेंगे तुम्हारी लक्ष्मी हमारे कृष्ण को देख के आकर्षित हो जाती है हमारी राधा रानी कभी भी चतुर्भुज रूप का दर्शन करके आकर्षित नहीं होती है पेठा चतुर्भुज में उनका उल्टा और भाव संकुचित हो जाता है तो श्रेत इंदिरा शस्व दत् लक्ष्मी भी वैकुंठ का त्याग करके श्री राशेश्वर श्री कृष्ण का जो स्वरूप है नुकुंज बिलासी जो कृष्ण का स्वरूप है उस कृष्ण स्वरूप के साथ में वे विलास करना चाहती हैं शायद इंदिरा शश्व ही परंतु लक्ष्मी को सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होती लक्ष्मी के चार स्वरूप है एक लक्ष्मी है स्वरूप भूता लक्ष्मी श्री नारायण के श्री कृष्ण के बक्षस्थल पर जो भौरी है उस भौरी के रूप में एक सफेद सुनहरी बालों की भौरी है उस श्रीवत्स के रूप में नारायण के बक्षस्थल के श्री कृष्ण के बक्षस्थल के ऊपर लक्ष्मी विराजमान है उन लक्ष्मी को कृष्ण का मिलन प्राप्त है वे लक्ष्मी तो लक्ष्मी के भी चार चारू कुछ लक्ष्मी को प्राप्त है किसी लक्ष्मी को श्री कृष्ण के साथ में मिलन की प्राप्ति नहीं तो श्रेत इंद्रा इंदिरा शो दी इंदिरा जो लक्ष्मी है वह नारायण के भक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह हो करके वो विराजमान है और नारायण के चरणों का भक्षस्थल का आश्रय उन लक्ष्मी को प्राप्त है एक लक्ष्मी अब दूसरी लक्ष्मी वे श्री राधिका के साथ में भी सारी देवी साथ साधात्मापन्न हो करके विराजमान है देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका सर्व देवता सर्व सर्वलक्ष्मीमयी तो उनको भी जो अनुवत्य ग्रहण करके विराजमान है उनको भी श्री कृष्ण माधुरी की प्राप्ति हो जाएगी अंग सं हो करके जो विराजमान है उनको भी कृष्ण माधुरी की प्राप्ति जो श्री राधिका तादात्म्य अपन राधिका की शक्ति होकर के विराजमान हैं, उन लक्ष्मी को भी श्री राधिका तादात्म्य द्वारा कृष्ण की प्राप्ति प्राप्त है कुछ लक्ष्मी हैं, तीसरे प्रकार की जो लक्ष्मी हैं, वे हैं जो ब्रिज में कहीं दासी बनकर के राधिका अनुभ ग्रहण करके विराजमान हैं, चलो उनको भी कृष्ण की प्राप्ति ब्रह्माजी ने कहा कुल संभव देवताओं की जो स्त्रियां हैं वे स्त्री में जन्म ग्रहण कर आनिपत्य ग्रहण कर लिया और गोपी भाव स्वीकार कर लिया गोपी जाति स्वीकार कर ली उनको भी दासी बनकर के श्री राधिका दासी बनकर के श्री कृष्ण सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया परंतु एक लक्ष्मी है वे टप टपाती रह गई उनको कृष्ण की प्राप्ति नहीं कृष्ण माधवी की प्राप्ति नहीं कौन सी लक्ष्मी बोले जो ना तो गोपी भाव को स्वीकार कर रही है और ना राधे का अनुगत्य को स्वीकार कर रही है जो लक्ष्मी कृष्ण की ओर आकर्षित पर हो रही है स करना तो चाह रही है परंतु तो अभिमान धारण किए हुए हैं कि मैं देवी हूं ठाकुर कहते कह देते हैं बोले देवी है तो भैया किसी देवता का पल्ला पकड़ जो ग्वालिनी होगी वो मेरे साथ में राज करेगी लक्ष्मी ने क्योंकि गोपी अभिमान धारण नहीं किया इसलिए लक्ष्मी को कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई लक्ष्मी ने श्री राधिका का आनुगत्य भी धारण नहीं किया इसलिए लक्ष्मी को राधिका पर की प्राप्ति नहीं हुई राधिका परकर सेवा की प्राप्ति होगी कब बोले जब भावोल्लास धारण करके कोई विराजमान होगी तब उसे कृष्ण श्री युगल के परमोर्ध माधुरी की प्राप्ति होगी यदि कोई राधिका अनुवृत्ति ग्रहण करे तो राधिका की अनुमति से कृष्ण के साथ में मिलन की भी प्राप्ति हो जाए जैसे श्रुतियों को प्राप्त हो गई गायत्री और श्रुति उनको कृष्ण की प्राप्ति हो गई परंतु लक्ष्मी को प्राप्ति नहीं हुई क्यों बोले गायत्री ने श्रुति ने गोबी भाव धारण कर लिया और उन्होंने राधिका अनुवृत्ति भी ग्रहण कर लिया परंतु ठ की एक लक्ष्मी श्रेत वो लक्ष्मी ब्रिज में आई तो उसने गोपी भाव धारण किया ये अभिमान धारण किया कि मैं गोपी हूं और न उसने राधिका का अनुगत्य ग्रहण किया ऐसी स्थिति में लक्ष्मी भटक रही है और वृंदावन के पल्ली पार बेलवन में जाकर के वो तपस्या कर रही है कामान, सुचरं नाग कर नागपत्नी तो श्रेती इंदिरा शश्वत्री लक्ष्मी भी हे प्यारे तेरा जन्म लेने पर इस भव लीला का माधुर्य ऐसा है कि लक्ष्मी यहां श्रेति निरंतर निरंतर आश्रय ग्रहण करके विराजमान है ही यहां पर ही वो लक्ष्मी विराजमान परंतु उसको माधुरी की प्राप्ति नहीं हुई माधुरी की प्राप्ति होगी कब जबकि भाव धारण किया जाए कि ना हम विप्रो न चौपति ही ना प्रवेश न शूद्र है नो वावर न च्रहपति महाप्रभु जैसे भाव धारण कर रहे राधा भरत रा पदकमली और दास दासान दास जब तक यह भाव नहीं है इसीलिए रसिक जन प्रार्थना करते हैं सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उसी को परम मानते हुए कि न मंजरी भावा अन्य भूया क्वचित स्वगुण याचे स्व प्रभु मुहुर् न मुक्ति आदि प्रा किंचित न ज्ञानकर्मियों किंतु प्रेमता काम साधु संगति कि मंजरी भाव के अतिरिक्त हमको कोई दूसरा भाव नहीं चाहिए नहीं चाहिए उसके द्वारा ही परम कृपा की प्राप्ति होगी तो जय तिथे जन्म ना ब्रज श्रेयति इंदिरा शश्वत अत्रि ही शब्द के द्वारा निर्णय दिखाया कि द्वार द्वार पर लक्ष्मी भटक रही है कि यहां मेरे नारायण का कृष्ण स्वरूप दिख जाए यहां मेरे नारायण का कृष्ण स्वरूप दिख जाए परंतु लक्ष्मी को उस स्वरूप को प्राप्त करना दुर्लभ हो गया है और उसे लक्ष्मी को श्री कृष्ण के साथ में बिरा बिलास करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उसने दो शर्तों को पूरा नहीं किया पहली शर्त के राधा रानी का अनुगत्य और जो राधिका की सखी गण है श्री यमुना जी उनका अनुगत्य नहीं किया नारद जी को गोपी रूप की प्राप्ति हो गई श्री वृंदा देवी का अनुगत्य ग्रहण करने पर श्री गोपीश्वर भगवान का अनुगत्य ग्रहण करने पर श्री यमुना जी का अनुगत्य ग्रहण करने पर नारद जी को गोपी स्वरूप की प्राप्ति हो गई अर्जुन को भी अर्जुनी रूप गोपी रूप की प्राप्ति हो गई परंतु लक्ष्मी को नहीं हुई की बात हो गई नारद को प्राप्ति हो जाए गोपी रूप की और लक्ष्मी को प्राप्ति नहीं हो क्यों बोले शर्त वही है जैसे हमारे बड़े श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी उनके लिए श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने जो पंक्ति लिखी और जीव गोस्वामी जी ने भिजवाई कि वृंदावन में रहने पर परम रस की प्राप्ति होगी कब बोली जब तीन शर्त पूरी की जाएंगी पहली शर्त अनाराध्य राधा पदाम्बोज उगमन के अपने आप को श्री राधिका की मैं दासी हूं यह अभिमान धारण करो कृष्ण दास बनने पर रास की प्राप्ति नहीं होगी राधिका दास दासी बनने पर रास में प्रवेश होगा तो पहली शर्त श्री राधिका दास दूसरी अनाश्रित का श्री वृंदावन की रज का आश्रय ग्रहण करो लक्ष्मी रज का आश्रय ग्रहण करने के लिए तैयार है परंतु राधिका अनुगत्य नहीं है टपटपाती रह गई तीनों शर्त पूरी होनी चाहिए वृंदावन में बासवी करे और श्री राधिका की अनुगता हूं यह भाव भी धारण करे और तीसरी शर्त वह है असंभाष्य तदभाव गंभीर चित्ता श्री राधिका परिकर उनमें अपने यूथ की अनुगता होकर के रहे जब तक यूथ नहीं है अयुथ की बनकर के रहेगा तो बड़े कठिन से कृष्ण की प्राप्ति होगी यूथ के अंतर्गत जो अन्य सखीगण हैं, उन सखी और गौरियों की जितनी भी उपासना पद्धति है वो यौथ की उपासना पद्धति है वो आयुद की उपासना पद्धति नहीं है स्वतंत्र उपासना करने वाली पद्धति नहीं है हम यूथ के एक अंतर्गत होकर के ही श्री विशाखा जी उनके अंतर्गत श्री रूप जी उनके अंतर्गत श्री परम गुरु मंजिरी गुरु मंजिरी पात्र गुरु मंजिरी परम गुरु मंजरी, गुरु मंजरी, उनके अनुगत नव दासी के रूप में शिप्रिया प्रियालाल की सेवा करते हुए तो चीज़ है रसिक जनों का सजातीय रसिक जनों का संघ वो जब तक नहीं है तब तक, तक नहीं होगा लक्ष्मी ने न तो सजातीय रसिक जनों का संघ किया न उसने श्री राधिका के अनुगत्य को ग्रहण किया वृंदावन में बास करना चाहती है परंतु वृंदावन में परदेशी की तरह से जल्द निवास करना चाहती है तो लक्ष्मी को श्रेत इंदिरा श्री बने बाहर पड़ी रहे परंतु उसको रास में प्रवेश की प्राप्ति नहीं हुई आज भी द्वार द्वार पर लक्ष्मी भटक रही है अब जब लक्ष्मी उतर करके आई तो वैकुंठी की संपत्ति भी अपने आप उतर करके चली गई। वैकुंठ की संपत्ति भी अपने आप उतर करके चली गई ऐसी स्थिति में वृंदावन में जगह जगह पर लक्ष्मी ठोकर खाती हुई डोल रही है बिखरी हुई पड़ी हुई है परंतु तो बृंदावन में बिखरी हुई होने पर भी लक्ष्मी जो है उनको कहीं स्थान उनकी प्राप्ति नहीं हो रही है वो लक्ष्मी सब जगह विराजमान है जहां चिंतामणि प्रकार सदमसु चिंतामणि के समान सदम बने हुए हैं जहां की लताएं जहां पर कल्प वृक्ष होकर के विराजमान भूमि चिंतामणिमयी कोई अमृम तो ऐसा जो वृंदावन तो संपत्ति की कोई कमी नहीं है वैकुंठ की संपत्ति श्री वृंदावन की संपत्ति में कहा गल गई खो गई पता ही नहीं लग रहा जैसे कोई बड़े भाई तालाब में एक लोटा दूध डाल दे तो वो दूध कहां खो गया पता ही नहीं लगा ऐसे लक्ष्मी जब ब्रह्म में आई उनके साथ में बैकुंठ की संपत्ति भी वृंदावन में आई परंतु वृंदावन की संपत्ति में बैकुंठ की संपत्ति कहा खो गई यह पता ही नहीं लगा बोल वृंदावन धाम की जय ऐसे वृंदावन धाम की में, में तो श्रेत इंदिरा शस्व दत्तरी इंदिरा और इंदिरा के साथ में इंदिरा की संपत्ति वह निरंतर यहां आश्रय लेती हुई विराजमान है दैित दृश्यता अरे प्यारे मेरे ऊपर दया तो कर और दैत में एक और भाव है प्रार्थना का दीनता का और दूसरी ओर आरोप है अरे निष्ठुर दैित कहने का मतलब है हमसे प्यार करके हम प्यारी जनों को भी इतना कष्ट दे रहा है ये क्या उचित है क्या अरे तुझे जरा भी दया नहीं आती है ये मान का जो भाव है वह भी दैित शब्द में छिपा हुआ है दैित दृश्यताम अपना रूप तनिक हमको दिखा दे तनिक अपना रूप दिखा दे दैितम दीक्षुताव कहा हम तेरी हैं दिशा विदिशाओं में कैसी भटकती हुई डोल रही है कि कहीं तेरा दर्शन हो जाए तू कहां छपा है कहां छिपा है एक और दीनता और दूसरी ओर आक्षेप कि अरे निष्ठुर चित्त क्यों हमको रोलाना चाहता है ये दैित शब्द में ये भाव तो दोनों भाव हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता है गोपियों के प्रेम तो की एक विशेषता है कि उसमें दीनता भी प्रकट हो रही है और साथ के साथ में उसमें अपूर्ण से व्यापुलता भी प्रकट हो रही है ताव कहा हम तो तेरी है और ये तेरी कहकर के कितनी दीनता प्रकट हो रही श्री ब्रज गोपी कारण का जो प्रेम है वो प्रेम दो प्रकार का एक प्रेम है त्वदीय भाव दूसरा प्रेम है मदियताभाव त्वदीय अभाव चंद्रावली जी में है प्यारे मैं तेरी हूं और मदियत भाव श्री राधारानी में है कि प्यारे तू मेरा है दोनों के भाव में अंतर है चंद्रावली जी कहती है प्यारे में तेरी हूं श्री धारणी कहती हैं कि प्यारे तू मेरा है परंतु दीनता की जहां स्थिति आती है वहां पर श्री दीनता की स्थिति में श्री प्रिया कहती हैं बोले प्यारे मेरे लिए मदीयता भाव धारण करना भी अब कठिन हो गया है ताव कहा अब मैं त्वीयता भाव धारण कर सकने में भी समर्थ नहीं हूं दैित दृश्यता दीक्षु ताव हम तेरी हैं अभी तक अभिमान रखती थी कि प्यारे को जैसे चाहूंगी वैसे न परंतु परंतु आज वो भाव मैं चला गया आज तेरी हूं। ताव का तो भाव धारण करके आज घृतस्ने धारण करके मैं विराजमान हूं मैं अब मधुस्नेह भाव को भी धारण कर सकने में समर्थ नहीं हूं शहद की प्रवृत्ति उष्म होती है शायद अपने आप में मिठा होता है जबकि घी की प्रकृति शीतल है यहां विराम में श्री प्रिया जी ताव का भाव जो है उनको ही धारण करके विराजमान हो रही हैं। तो ये धृता प्यारे, हमने अपने प्राणों को तुझे ही सौंप दिया है तू बड़ा चतुर तेने मन में विचार किया होगा इन गोपियों के पास में यदि मैंने इनके प्राणों को रहने दिया इनके अधीन तो पंच पुराण तो क्या मेरे व्योग में ये कोट प्राणों को भी नष्ट करने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगी इनमें तो वो प्रेम है कि ये एक क्षण भी मेरे प्रेम के बिना नहीं रह सकती हैं। कई तरह रह प्रेमा नहीं दृश्यते मानुषे लोग मनुष्य लोक में छल रहित प्रेम दिखता नहीं है यदि प्रेम होता तो कभी व्योग होता ही नहीं और होता तो प्राणों की रक्षा नहीं की जा सकती इसलिए कोट कोट प्राणों को त्याग करने के लिए ये बिल्कुल तैयार हैं हमेशा प्रस्तुत हैं परंतु तू बड़ा चतुर तैने मन में विचार किया कि इन गोपियों के पास में इनके प्राणों को मत रहने दो हम भी तेरी बातों में आकर के अपने प्राण धन को तुझे समर्पित करके विराजमान हो गए अपने बेह गेह प्राण सब को हमने तुझे समर्पित कर दिया अब हमारे प्राण तेरे चरणों का आश्रय ग्रहण करके विराजमान है और जो चीज कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेती है उसका कभी क्षय होता नहीं है वो अक्षय हो जाती है इसलिए हमारे प्राण अक्षय होकर के विराजमान और जब तक प्राणों में क्षीणता नहीं है तब तक प्राणों की क्षीणता के अभाव में देह का नाश हो नहीं सकता है क्योंकि सबसे पहले इंद्रियों के साथ में प्राणों का विच्छेद होता है प्राण जब निकलते हैं तब इंद्रियां निष्प्राण होती हैं, तब देह शांत होता है देह समाप्त होता है तो तू ने हमारे प्राणों को अपने पास में सुरक्षित रखा तो यह धृढ़ता सब तेरे पास में हमारे प्राण गिरवी रखे हुए हैं गहने रखे हुए हैं और तेरे पास में हैं, तो वस्तु सुरक्षित है उसकी वृद्धि हो रही है वो पुष्ट तो हो रहे हैं और जब तक प्राण पुष्ट है तब तक देह का क्षय नहीं हो सकता है आता, अब हमारी इंद्रिया बिना प्राणों के कार्य कर नहीं सकती हैं वे तू ही इनका प्राण रूप है तो हम भी तू ही कोट कोट प्राणों से बढ़कर के विराजमान है अतः प्यारे हम अपने प्राणों को तुझे समर्पित करती हैं कि हमारी आयु तुझे लग जाए चिरजी भी होकर के विराजमान हो और तू प्राण रूप में हमको प्राप्त हो तुझे जब प्राप्त कर लेंगे तब हमारी इंद्रियां अपने आप ही सचेष्ट होकर विराजमान हो जाएंगे अतः तो धृता सवह हमारे प्राण तेरे पास में हैं उन प्राणों को तो तू संभाल और तू ही हमारा प्राण बन गया है अब हम तुझको प्राप्त करना चाहती है तो हम बिचिन तुझे ढूंढ रही है तू हमको दर्शन दे दे तू हमको दर्शन ऐसे गोपिका ने जहां प्रार्थना की और प्रार्थना करने में ऊपर से दिखा रही हैं, जैसे कि जैसे हम अपनी इंद्रियों को शांत करने के लिए तुझसे प्रार्थना कर रही हैं, परंतु भीतर भावना क्या है कि तुझे सुख देना जैसे मित्र को कचौड़ी खिलाने के लिए अपना नाम लेकर के कहा जाए कि आज हमारी कचौड़ी खाने की इच्छा है इसी तरह से श्री गोपिकागण भी अपने इंद्रियों को सुख देने के लिए श्री प्यारे उन प्यारे को सुख देना चाहती हैं परंतु ये वर्णन तो किया नहीं जा सकता है एक श्लोक वो ही अद्भुत होकर के विराजमान आनंद भाव की तरंग हैं श्री गोपी गीत के अंतिम श्लोक में गोपिकागण जो छल कर रही थी जो दिखावा कर रही थी अपने प्रेम को गोपनीय बना करके जो प्रस्तुत कर रही थी वो गोपनीय बना करके प्रस्तुत नहीं कर सकी और अंतिम श्लोक में बस श्लोक का पाठ करके प्रवचन को यहाँ विश्राम प्रदान करेंगे फिर आरती का समय हो गया तो यत्त चरणाम ब्रह स्तनेशु प्रियदधि शनि प्रिय दधी महकर्कशेश मटस्त के मुंशे शामना प्यारे तेरे चरणों को हम अब ये तत्सुखी भाव आ गया अठारह श्लोकों में कुछ ऐसा दिखाने लगी दिखाती रही कि प्यारे तो इससे मिलने की गरज हमको है पंत उन्नीस में श्लोक में ये जो छिपाने का प्रयास कर रही थी वो भाव छिप नहीं सका और उस समय अपने आप हृदय में बैठा हुआ जो तत्सुखी भाव है तत्सुख सुखित्व भाव वह उन्नीसवे श्लोक में प्रकट हो गया और उन्नीसवे श्लोक में कह रही हैं कि यत्जात चरणाम गुर हम भीता शनि प्रिय दधीमि अरे प्यारे तेरे चरण को चरण कैसे हैं सुजात चरणाम गुर हम कितने कोमल तेरे चरण हैं इन चरणों को जब हम अपने वक्षस्थल पर धारण करती हैं तो भीता भयभीत हो जाती है कि हमारे वृक्षोज हैं कठोर तेरे चरण हमने अनेक अनेक बार छू करके देखे कमल से भी कितने कोमल हैं सुजात चरण हम तेरे चरण अत्यंत अत्यंत कोमल है ऐसे सुजात परम कोमल चरणों को वक्षस्थल पर धारण तो करना पड़ता है क्योंकि तेरे मुख्य मुद्रा को देख करके लगता है कि रसिक श्रोमणी तुझे हमारे का स्पर्श प्राप्त करके सुखी प्राप्ति हो रही है इसलिए तेरे चरणों को डरती डरती हम अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण करते हैं और उस समय धी हमारी बुद्धि कहीं भ्रमित हो जाती है कि विधाता से क्या प्राप्त कर प्रार्थना कर यदि यह प्रार्थना करें कि अरे विधाता तू हमारे चरण बक्षोजों को कोमल कर दे तो जाने रसिक श्रोमणि तुझे सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा यदि ये प्रार्थना करें कि इन बक्षोजों को तू कठोर रख तो कहीं तेरे कोमल चरणों को ठोकर न लग जाए दोनों तरह से घाटी है कठोर की भी प्रार्थना नहीं कर सकती हैं, कोमलता की भी प्रार्थना नहीं कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में भ्रमित थी हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है अपने मन को समझाने के लिए हम कहती हैं कि अरे सखी अरे मेरे मन क्यों तू व्याकुल हो रहा है श्याम सुंदर तो आँख वाले हैं वृंदावन के कांटे कंकर के ऊपर को चरण रखेंगे हमारा मन कहता है कि अरे ध्यान तो लगा होगा गोपियों में में गायों उनको क्या ये होश रहेगा कि कहा पगडंडी है कहा गोखरू है कहा कांटे हैं कहां कंकर हैं कहा नहीं आवेश में कहीं उनके चरण कहीं वृंदावन की खरीली भूमि पर पड़ गए तो हम कह रहे हैं कि अरे हमारे मन तूने सत्य कहा परंतु तो हमारे ऐसे भाग्य कहा कि हम श्याम सुंदर के साथ साथ चली जाएं हमारा मन हमारे सामने कलह करते हुए कहता है कलता कल मन कांत ग कलह करते हुए कहता है कि अभी हो यदि तुम श्याम सुंदर के साथ में नहीं जाती हो तो मत जाओ मैं तो श्याम सुंदर के साथ में जा रहा हूं ऐसा कहकर के हमारा मन हमारे हमको छोड़ कर के कांत गच्छे श्याम सुंदर के पास में जाता है ऐसे तेरे चरणों को भक्षस्थल के ऊपर धारण करते हुए हम कभी अपने मन को समझाने के लिए प्रयास करते हैं कि श्याम सुंदर के चरणों की कोमलता देख करके वृंदावन की भूमि जहां जहां प्यारे चरण स्थापित करते होंगे वहां वहां स्थल कमलों को प्रकट कर देती होगी श्री गोवर्धन अपनी जुवा प्रकट कर देते होंगे श्याम सुंदर को कठोरता का अनुभव नहीं होगा फिर मन में विचार कर रहे हैं कि अरे कमल से भी ज्यादा सुजात चरणा हूं रोहन ये चरण और भी ज्यादा कोमल है इसलिए इन चरणों की कोमलता को कहां प्राप्त किया जा सकता है पृथ्वी तो कोमल होने पर भी शिव वृंदावन की भूमि कुशेषय होने पर भी कहीं कहीं कठोर है चरणों की तुलना में हम कहते हैं कि अली सखी ये सारा का सारा दोष कहीं हमारा ही है क्योंकि संसार में जा दोष गुणा भगवती संसर्ग के कारण ही दोष गुण होते हैं जरूर हमारे की कठोरता के कारण ही श्याम सुंदर के चरण कठोर हो गए होंगे इसलिए वर्णन की कठोर भूमि उनको कष्टकर नहीं हो रही होगी फिर कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है श्याम सुंदर के चरण परम कोमल हैं और वो तनिक कहीं कोई कठोर चीज से छूते हैं तो जरूर उनको पीड़ा होती होगी अतः शन प्रिय दधी डरती डरती हम अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण करती हैं प्यारे तेनाट भी मटसी उन चरणों से तो वृंदावन की भूमि में हाय कैसे विचरण कर रहा जान गई जान गई तो हमको कष्ट देने के लिए तो कहीं वृंदावन की भूमि में विचरण नहीं कर रहा है वही तो टेढ़ापन मन दीनता भी और बानता दोनों तो एक काल और उस बानता को धारण कर, करते हुए कह रही है कि जान गई हमको कष्ट देने के लिए तू ने ये रास्ता अपनाया है जैसे जो जिद्दी बालक होता है वो कहता है ना आज मैं खाऊंगा नहीं माता पिता परेशान हो जाए तो हमारे साथ में इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए भावात्मक हमारा शोषण करने के लिए कहीं तू अपने चरणों को कष्ट तो नहीं दे रहा है तेनाट मटसी तू तु उस उन कोमल चरण से वृंदावन में जो विचरण कर रहा है ये हमको कष्ट देने के लिए कर रहा है प्यारे हमको कष्ट देने के लिए स्वयं कष्ट पाने की जरूरत नहीं है अरे हमको तो तू जितना कष्ट दे उतना दे दे कोई कठिनाई की बात नहीं है परंतु तो हमारे लिए स्वयं कष्ट मत दो। भवदा होना हमारी आयुष्य तुझे लग जाए हमारी आयु को प्राप्त करके तू चिरजीवी में होकर के श्रीमद वृंदावन में विराजमान हो परंतु तो अपने आप को कष्ट मत दे तो यद तेरे सुजात चरणामुर गुरु हम तेरे सुंदर कोमल चरण रूपी अम्ब रूप माने कमल उनको स्तनेशु भीता प्रिय हम अपने स्तनों में हे प्रिय डरती-डरती भयभीत हो करके धारण करती हैं तेनाटवी अटसी उसके द्वारा तू वृंदावन में विचरण कर रहा है नो कहीं तुझे पीड़ा तो नहीं हो रही है प्यारे हमारी भवदाय शाम न हमारी आयु तुझे लग जाए तू एक बार सामने प्रकट हो करके ये कह दे कि गोपियों में कहीं गया नहीं मैं तुम्हारे पास में ही हूं और ऐसा कह करके अंत में शिवप्रिया उनके आंखों में जो आंसू आ गए अवलाओं के प्रेम में है परम बलवान मखेश्वरी क्रियेश्वरी जाने क्या क्या है परंतु तो जब प्रेम में अबला होकर के भी विराजमान हुई और उनकी आंखों में आंसू आए उस समय श्री श्याम चंद्र कहीं गए नहीं थे और उस समय तासाम आवे मान मुखाम शिवदेव जी गोपी भाव भावित हो करके कह रहे हैं शौरी महाशय जी ने पहले मथुरा में कहीं शूर के वंश में बसुदेव जी के वंश में क्षत्रिय वंश में जन्म लिया वो क्षत्रिय स्वभाव इनका गया नहीं है उसी स्वभाव के कारण कठिन चित्त होकर के बिराजमान ये शौरी जो संबोधन है यह संबोधन गोपी भाव भावित श्री शुभदेव जी का संबोधन इसमें मान मुखाम्बुज है उस समय मुख हंस रहा है हृदयाम्बुज नहीं हंस रहा है उस समय पीताम्बर अपने पीतांबर के छोर को हाथ से पकड़ करके कभी प्रिया के आंसुओं को पहुंचते हुए कभी अपने आंसुओं को पहुंचते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान है पीताम्बर धरा। धर धर्म कहने का मतलब यह है कि पीतांबर कहने से ही कृष्ण का बोध हो जाता धर्म अलग से जो कहा गया वो प्रिया के आंसुओं को पहुंचने के लिए अपने हाथ में पीतांबर के छोर को पकड़ रहे हैं साक्षात मदन मोहन श्री श्यामचंदर विराजमान हुए राधा संगे यदा भाती तदन मोहन अन्य विश्वमोहगी स्वयं मदन मोहित बोलो श्री मदन मोहन लाल की जय वे श्री मदन मोहन लाल हमारे ऊपर अपूर्ण कृपा करें श्री बाबा के श्री चरणारिंद में यही वंदना है कि उनकी अनुग्रह के माध्यम से ही श्री प्रिया लाल इनके अनुग्रह की प्राप्ति होगी उन संतगणों की कृपा के माध्यम से ही श्री मंजिल भाव रूपी जो सर्वोत्तम साधक की अधिकार संपत्ति है उस अधिकार संपत्ति की प्राप्ति होगी और उसमें भावोल्लास रूपी परम प्रयोजन पदार्थ के द्वारा श्री प्रियालाल की हम सेवा कर सके ये श्री बाबा के तिथि महोत्सव वे तो निर्विघ्न भजन प्राप्त करते हुए लगभग छह महीने पूर्व श्री निकुंज में निर्विघ्न भजन करते हुए निर्विघ्न सेवा करते हुए प्राप्त है, है परंतु उनकी कृपा को प्राप्त करते हुए हम लोग भी उस निर्विघ्न भजन की ओर निरंतर निरंतर बढ़ें और अपने भजन मार्ग को प्रशस्त करते हुए श्री प्रियालाल की भावमयी जो सेवा राग सेवा उस राग सेवा को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करने बाबा की श्री चरणागरी में उपयोग करता है ये दो दिन का जो यहाँ सेवा का अवसर प्राप्त हुआ इसके लिए श्री श्री आचार्य चरण श्री तिलकोड़ी बाबाजी महाराज और श्री अपू से श्री मरारीदास बाबाजी महाराज उनके श्री चरणारिंद में कोटपुट बंधन सभी वैष्णवों के श्री में बंधन और वे ऐसा शक्ति संचार करें जिस शक्ति संचार के द्वारा श्री प्रिया के श्री चरणारिंद में प्रीति की प्राप्ति के साथ श्रीमदृंदाव बिहारीलाल की जय श्री रास बिहारी लाली जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा